भूलवृंदावन बिहारी लाल की जय श्रीमद् राधा गिरीन्द्र बिहारी देवजू की जय श्रीमद् वृंदावन धाम की जय श्री नाय गौर हरिव श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद गो राघा रमन हरि गोविंद जय जय राघा हरि गोविंद जय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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय भूलवृंदावन बिहारी लाल की जय ओ नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनोंभ्यासो यमगल्तम वाग्ममृत जगत्पेवती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाक्ष पर धाम जगद्धाम नमा तत् हृदय से तो हम बराक रूपोपि तस्य हरे पदकमल वंदे श्रीचैतन्यदेव वंदेहम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरून्वैष्णवां श्रीूप श्री साग्र जा सह गणरघुनाथन्तम तम सजीवं साइत सवधूत पर्जन सहित श्री कृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधापादगणलता श्री, श्री विशाखान्विता आजाद लंबितज कनकावदीर्तनौ कमताक्ष विश्वभरौ द्विजरौ युगधर्मौ वंदे जगत्कुण वंदे कृष्णपरविंदयुगुल यस्मकोरंगीदूष वक्षो जप्रणी राग स्वतः स्निग्धोंगस्वत काश्मीर तलशोणिमोपरीतने कस्तूरिका नीलिमा श्रीखंडम नखचंद्रकाजिमा तवते निर्व्याज नमस्कृति नर चरुत्तम देवी सरस्वती व्या ततो जय मुदीरये वाछाकुभ्य कृपा सिंधुभ्य च पत्त्ता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम श्रीराध प्राणबंधो चरणकमलोकम साध्या प्रेमसेवा वृचरिताढ़ल्यक्या साया प्रथयत मधुना मानसी सेवां भाव्यां चलतम् भाव्यागागाथ मन चलते नैतिक वृंदावन बिहारी जय परमंगल श्री गौरगोविंद अष्टिंदीला स्म परम पूज्य श्री छोटे बाबाजी महाराज श्री श्री 108 श्री कृपा सुंद बाबाजी महाराज के तिथि समाराधन की पूर्व बेला में ये अष्ट दिवसीय जो भगवन् लीला स्मरण का यह सत्र प्रारंभ किया गया है उनकी कृपा से हम सबके हृदय में लीला स्मरण की कहीं स्फूर्ति प्राप्त हो लीला की स्फूर्ति प्राप्त हो इस उद्देश्य को लेकर के यहाँ श्री बाबा की प्रिय वस्तु बाबा को ही श्रवण कराने के लिए विराजमान हुए हैं इसमें पूर्व सत्र में ये स्थापित कराए के गति की सार्थकता स्थिति में है जितनी भी लीलाएं, जो प्रकट लीलाएं हैं उनमें एक गति है परंतु दैनंदिन लीला वह सुस्थिर होकर के सर्वदा सर्वदा विराजमान और उसमें नैमित्तिक लीलाओं का अभी संपर्क नहीं है इसलिए नृत्य लीला वह स्थायी रूप से सर्वकाल में विचारणीय और स्मरणीय होकर के विराजमान है साधक की भी अंतिम स्थिति यही है कि वह श्रीमद ब्रज की और श्री हरि की नृत्य लीला में वह सेवा करने के लिए सर्वदा सर्वदा अपने सिद्ध स्वरूप में स्थित रहे यह पूर्व में संकेत कराए गौर हरि गौर यह पूर्व में स्थित कराए आ, सिद्ध कराए कि हमारे तीन स्वरूप हैं साधक के एक स्वरूप है यथावस्थित स्वरूप अर्थात रामदास कृष्णदास राधादासी आदि जो वर्तमान का स्वरूप है ये महाभूत से बना हुआ स्वरूप इस स्वरूप में ही श्रीमद गुरुदेव की कृपा से गुरुदेव के माध्यम से श्री राधारानी ने एक अंत्चिंतित स्वरूप हमको प्रदान किया है वह कोई न कोई आश्रय लेकर के विराजमान है अभी उसने आश्रय ग्रहण किया है इस पांचभूतिक शरीर का जिस समय उत्क्रांत सिद्धि हो जाएगी ये शरीर समाप्त हो जाएगा तब पार्षद देह में वही अंतश्चिंत स्वरूप तादात में प्राप्त करके एक होकर के विराजमान हो जाएगा तो पहला स्वरूप है यथावस्थित स्वरूप जिसमें किन्हीं भाग्यवानों को कोई अंतचिंत स्वरूप श्रीमद गुरुदेव के द्वारा प्रमाणित करके स्थापित किया गया है श्री राधानंद ने दिया है गुरुदेव ने उसे कहीं प्रमाणित भी कर दिया है वो एक अंतश्चिंत स्वरूप विराजमान है अब उत्क्रांत सिद्धि के बाद में यही जो अंतचिंत स्वरूप है ये दो रूपों में दो जगह विराजमान होगा एक स्वरूप है श्री गौरहरी की नवद्वीप लीला और दूसरा स्वरूप है श्रीमद वृंदावन की लीला नुकुंज लीला उनमें यह स्वरूप विराजमान होगा श्री हरि की जो लीला है वो लीला अत्यंत अत्यंत मधुर है हरि की लीला में श्री कृष्ण लीला समाहित है परंतु तो कृष्ण लीला में गौर हरि की लीला समाहित नहीं है भु छपी हुई है जैसे पेड़ के भीतर पक्षी मिथुन विराजमान है पंत पक्षी मिथुन के भीतर प्रेरण नहीं है ऐसे ही श्री महाप्रभु की जहां लीला है वहां श्री कृष्ण लीला अपने आप कहीं आ जाएगी कृष्ण लीला के का माधुर्य श्रीमत महाप्रभु की लीला में अपने आप विराजमान है इसीलिए श्री महाप्रभु की लीला को केवल ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वह एक माध्यम मात्र है वह अपने आप में भी उपास्य है यदि अपने आप में वो लीला उपास्य नहीं होती तो वृंदावन में जो श्री रूप गोस्वामी लीला का आस्वादन कर रहे हैं वृंदावन वास कर रहे हैं वे श्रीमद महाप्रभु की वंदना नहीं करते और रोते नहीं इस बात को लेकर के कि समय चैतन्य पुनरअपि दृशोध यास्यत पदम चैतन्यष्टक इत्यादि में श्रीमद महाप्रभु श्री रूप गोस्वामी जी भी बिलाप कर रहे हैं कि वे श्री चैतन्य कब मुझे अपना दर्शन देंगे कब मेरी आंखों के सामने आएंगे इसका मतलब है कि यदि गौर लीला का स्मरण किया जाए तो कृष्ण लीला अपने आप खिंच करके चली आ जाएगी इसलिए लीला अपने आप में भी उपासनी उपास्य है ये लीला परम परम मधुर होकर के विराजमान है श्री लीला सुमधुर परम परम मधुर होकर के विराजमान और कृष्ण लीला उसमें सुकर्पूर सुंदर कपूर होकर के विराजमान है सुगंध होकर के विराजमान है महाप्रभु सर्वदा कृष्ण लीला का स्मरण करते हुए ही विराजमान हैं तो कौर लीला यदि पूर होकर के विराजमान हैं तो श्री कृष्ण लीला सुर कर्पूर होकर के विराजमान हैं और जैसे सुगंध के साथ में और भी अधिक मधुर लगती है इसी प्रकार श्री गौरलीला महाप्रभु के माध्यम से जहां गौरलीला का आस्वादन श्री कृष्ण लीला का आस्वादन किया गया वो कृष्ण लीला और भी अधिक मधुर प्रतीत तो होगी मधुर लगेगी श्री गौरलीला यदि रसगुल्ला है तो श्री कृष्ण लीला वह कच्चा गोला होकर के विराजमान है परंतु तो महाप्रभु के माध्यम से वह और भी अधिक मधुर लग जाएगी अतः श्रीमद महाप्रभु की लीला का प्रथम स्मरण करते हुए महाप्रभु जैसा आस्वादन कर रहे हैं उनके साथ में साधारणीकरण करके श्री कृष्ण लीला में हम प्रवेश करते हुए विराजमान होते हैं श्री महाप्रभु की लीला का स्मरण कर रहे हैं प्रातकालीन लीला ये प्रातकालीन की जो लीला है द्वितीय की दूसरे याम की जो लीला है पहला याम था निशांत तीन छत्तीस से लेकर के छ बजे तक का दूसरा जो याम है वह भी घड़ी का है माने छ बजे से लेकर के आठ चौबीस तक ये प्रातकालीन लीला है श्रीमद् महाप्रभु भी जैसे प्रातः प्रातकालीन लीला में विभिन्न लीलाएं करते हैं उनका स्मरण कर रहे हैं कि पश्यती स्वुत शची भगवती संकीर्तने वीक्षित प्रातार् कथमेव ते बपुरदम तो बभुवा क्षतम इत्थम लापन तस्वुत्र बपुषि व्यग्रास्पृश्ती मुहुर्तल्पा चकार यम हम तम गौरचंद्रम भजे हम उन गौरचंद्र की वंदना कर रहे हैं श्री तात्पाद वे ही वंदना कर रहे हैं तातपात का तात्पर्य है कि व्रज में जो चार सिद्ध महात्मा हुए इनमें मानसी गंगा के श्री कृष्णदास बाबाजी महाराज जो लाला बाबू के भी गुरु रहे अपने वृंदावन के जो लाला रहे बंदर हैं उनके भी गुरु रहे और जिन्होंने विशेष रूप से गुटका ग्रंथों को कृपा करके प्रकट किया उसमें लीला स्मरण को जिन्होंने विशेष रूप से प्रकट किया उनने उन लीलाओं का कहीं स्मरण किया और संकलन किया कहीं संगति बैठाने के लिए अपनी रचनाएं भी उसमें बीच में मिलाकर के कड़ियों को जोड़ा तो तात्पाद के रूप में वे बड़े प्रसिद्ध रहे गुटका ग्रंथों का एक सुस्थिर कोई आदर्श रूप सामने नहीं है गुरुजनों ने अपने अपने शिष्यों को एकांत में जो लीला स्मरण श्रवण कराया उनका संकलन शिष्यों ने किया अतः उनमें एक रूपता प्राप्त नहीं होती है अनेक अनेक जगह प्राप्त होती हैं पंत गुटकाओं के गुटका ग्रंथों के तीन भाग प्राप्त होते हैं एक भाग उसमें पूजा पद्धति है माने श्री योगपीठ उसका ध्यान योगपीठ की विभिन्न कर्णिकाओं में विभिन्न पत्रों में अष्ट सखियों का ध्यान श्री प्रियालाल का ध्यान उन सखियों की उप सखियों का ध्यान उनकी विभिन्न मंत्र ये मंत्र विशेष रूप से श्रीमद महाप्रभु के परम कृपा पात्र श्री गोपाल गुरु उनने इन मंत्रों का संकलन किया मंत्र के की स्थापना की और पूजन पद्धति में जहाँ पूजन विराजमान है उपकरण की पूजा विराजमान है उस उपकरण की पूजाओं में उन उन मंत्रों का कहीं प्रयोग गुटका ग्रंथों में प्राप्त होता है ये मंत्र प्राय एक से है परंतु ये मंत्र भाग गोपाल गुरु की अपूर्व कृपा है उनका देन है जिससे पूजन पद्धति को कहीं स्थापित किया जा सके दूसरा जो गुटकाओं का भाग है वो है ध्यान उनके ही शिष्य ध्यानचंद प्रभु ने समाधि में श्री प्रिया लाल ललताजी विशाखा जी इंद्रलेखा जी तुंग विद्या जी रंगदेवी जी सुदेवी जी चित्रा जी इन सब के जो स्वरूप का ध्यान किया उनके क्या वस्त्र हैं क्या बेश हैं क्या उनकी सेवाएं हैं उनका संकलन किया तो दूसरा भाग जो है वह ध्यान का भाग है और तीसरा भाग श्री श्रीमद् भागवत और श्री अष्टकालीन लीला के विभिन्न जो ग्रंथ हैं उन विभिन्न ग्रंथों के आधार पर श्री रूप गोस्वामी जी ने पहले जो स्मरण मंगल स्त्रोत्र इसमें अष्टकालीन लीला का स्मरण किया आठ श्लोकों में उन श्लोकों के आधार पर श्री प्रिया की विभिन्न जो सेवा पद्धति है और उनकी जो लीला अष्टकालीन लीला उन अष्टकालीन लीलाओं का चिंतन श्री पाद ने विशेष रूप से संकलित किया और कृष्ण ये भावना सार संग्रह ये उन्हीं अनंत अनंत जो अष्टकालीन लीला ग्रंथ थे उनका संकलन उनके द्वारा किया गया जिसमें सभी आचार्यों ने जो जो भी अनुभव किया उस अनुभव का लीला का सार कहीं विराजमान श्री महाप्रभु की लीला का पहले स्मरण करते हुए कह रहे हैं कि पश्चिम तीसुतम श्रीमद्त महाप्रभु कल की कथा प्रसंग में निशांत लीला में वर्ण कर आए कि श्रीमद महाप्रभु प्रातःकाल के समय श्री श्रीवास पंडित के बगीचे में भवन के बगीचे में सुंदर पुष्प पुष्पशालिका वहाँ पर चयन कर रही हैं प्रातःकाल के समय कुकुट ध्वनि को सुनकर के श्रीमंत महाप्रभु जाग रहे हैं वृंदावन की शोभा पक्षियों की शोभा उनका दर्शन कर रहे हैं और आपको वृंदावन की स्मृति हो रही है श्री नवद्वीप में श्री महाप्रभु के जागने का समय जान करके श्रीवास पंडित इत्यादि जितने भी विद्वजन हैं, जय जय जय वे भी कृपा करके उस समय उत्सुक हो करके श्रीमंद महाप्रभु का दर्शन करने के लिए आ गए हैं और श्री नारायण की आरती होने के बाद में मंगला आरती होने के बाद में श्री महाप्रभु की भी सब भक्तगण आरती करते हुए मंगला आरती करते हुए विराजमान हो रहे हैं महाप्रभु भक्तों के साथ में कुछ देर विराजमान होकर के जब प्रातकालीन लीला का स्मरण करते हैं तो प्रातकालीन लीला का स्मरण करते हुए श्रीमद महाप्रभु तो श्री का स्वरूप में श्री राधिका से तादात्म्य प्राप्त करके निकुंज लीला में अवस्थित हो जाते हैं श्री राधिका स्वरूप में अवस्थित हो जाते हैं और उनका जो परकर है उनके शिष्यगण कृपा पात्रों के बीच में हम लोग भी श्रीमद महाप्रभु के साथ ही जो साधकजन हैं वे भी मंजरी स्वरूप में श्री राधिका के साथ में राधिका की मंजरी स्वरूप में वे भी सिन्द कुंज मंदिर में प्रवेश करते हैं और श्री महाप्रभु उस समय श्री ब्रज में राधारानी के और श्याम सुंदर के कुंज की लीला का स्मरण करते हुए फिर कुंज भंग जैसे प्रियालाल दोनों अलग अलग होते हैं उस अलग अलग होते हुए श्री महाप्रभु श्री प्रियाजी अपने महल में जाते हैं और श्रीम महाप्रभु आ, हरे कृष्ण श्री कृष्ण अपने महलों में जाते हैं और वहाँ शयन करते हुए विराजमान होते हैं ये निशांत लीला थी अब इधर श्री महाप्रभु भी जब श्री प्रियालाल ने शयन किया महाप्रभु भी आप उठे माने प्रातः प्रातकालीन स्मरण पूरा हुआ निशांत निशांतकालीन और श्री महाप्रभु उस समय पहुंच गए अपने भवन में और अपने भवन में जाकर के महाप्रभु भी कुछ देर शयन करते हैं अपनी शैया के ऊपर जब महाप्रभु के जागने का समय हुआ श्री नवद्वीप लीला में उस समय श्री शची मां महाप्रभु को जगाने के लिए आई ये शची मां जो है वह महाप्रभु को जगाने के लिए पधारी हैं। तो पश्चिम शची भगवती, भगवती मां शचि संकीर्तने विक्षतम श्रीमत महाप्रभु का जब दर्शन कर रही हैं, महाप्रभु के शरीर के ऊपर संकीर्तन के समय महाप्रभु को हो स् था नहीं इसलिए अंग में अनेक अनेक कहीं खरोंचें लगी हुई हैं शरीर क्षत भिक्षत हो रहा है नृत्य में संगीत रास में महाप्रभु को होश है नहीं इसलिए महाप्रभु का शरीर क्षत भिक्षत हो रहा है उस समय कई जगह चोट लग रही हैं कहीं खरोच लग रही हैं उनको देख कर के कह रही हैं प्रातरा कथमेब कथमेवते बपुरदम सुनो बभु व कि अरे बेटा ये प्रातकाल कहीं गई नहीं आई नहीं तुम्हारे शरीर में खरोज कैसे लग गई कैसे लग गई है ऐसे मां चिंतित हो रही हैं है ऐसा विलाप करते हुए स्वपुत्र बपशी व्यग्रास वशंती मोहू श्री शची मां अपने पुत्र के शरीर को देख रही हैं और उनको सहरा रही हैं सहला करके सहला करके श्री व्यग्रास प्रशंती मोहू पुत्र के शरीर के ऊपर हाथ फिरती हुई तल जागरण अंश चकार यमहम श्री माँ ने शि शची, शची माँ ने श्री शशीनंदन श्याम सुंदर उनको जगाया है तम गौरचंद्रम भजे ऐसे चंद्र की प्रातकालीन लीला का हम स्मरण कर रहे हैं इतने में ही जितने भी भक्तगण हैं वे भी अपने अपने भवन से शयन करके अब श्री महाप्रभु को जगाने के लिए आ गए हैं महाप्रभु के भवन पर भी पहुंच गए हैं भक्तई शार्धमोपागत भुविनतई श्रीवास गुप्तादि भी उस समय भक्तों के साथ श्रीमद महाप्रभु के आंगन में श्री श्रीवास पंडित श्री मुरारी गुप्त जितने भी भक्तगण हैं वे आ गए हैं प्रक्षद भी प्रगे परमिलन प्रक्षाल वक्तम बक्त, जले सब श्रीमंद महाप्रभु की कुशल पूछ रहे हैं कि आपको सुखपूर्वक शयन की प्राप्ति हुई कि नहीं तो सुख शयन प्रक्षक होकर के ये सब श्रीमद महाप्रभु से पूछ रहे हैं कुछ देर दीद आई कि नहीं अच्छी तरह से नींद आई कि नहीं ऐसे कुशल सुख पूछ रहे हैं परमलन श्रीमंद महाप्रभु सबसे मिल रहे हैं और सबसे मिलकर के प्रक्षाल्य वक्तम जले श्रीमद महाप्रभु आप चौबा के विराजमान हुए भक्तों ने महाप्रभु के मुख को प्रक्षालित किया है और पुष्पाद्य प्रतिभा कथिन स्वप्नानुभूतम कथा सुंदर सुगंध जल है जिसमें गुलाब जल पुष्प इत्यादि की सुगंध मिली हुई है ऐसे जल से पुष्पादि प्रतिभासितम पुष्प इत्यादि से युक्त जो जल है उसे श्रीमद महाप्रभु का मुख सब भक्तों ने धुलवाया है और श्रीमद महाप्रभु स्वप्नान भूतां कथा स्वप्न में जो कुछ भी लीला का दर्शन किया कि कैसे मैं स्वप्न में श्री प्रिया लाल की लीला का दर्शन कर रहा था उस कथा को श्रवण करते हुए स्ना महाप्रभु अब स्नान करने के लिए पधारे और अदा हरिशेष मोदन वरम यह गौरम भजे श्री महाप्रभु ने भगवान का जो प्रसादी स्नान इत्यादि करके ठाकुर को भोग लगा करके लगवा कर के लगा करके और उस समय हरिशेष मोदन वरम भगवत प्रसाद उसको स्वयं ने भी ग्रहण किया है और जितने भी भक्तगण हैं उन भक्तगणों को भी आप प्रसाद बांटते हुए विराजमान हो रहे हैं गौर चंद्र की जय श्री कवि कर्णपुर इसी लीला का वर्णन कर रहे हैं के प्रभाते ए प्रक्षाल्य स्वबन विधुम केशव कथाम श्रीमद महाप्रभु ने प्रभात काल में उस समय श्री केशव की जो कथा है केशव की कथा कहते हुए अपने ग्रहालिंदे प्रक्षाल्य स्वबदन विधुम अपने मुखचंद्र को धोया और प्रेम से आकुल होकर के प्रियजनों के साथ में श्री कृष्ण कथा का मैंने जो स्वप्न देखा उसकी कथा का ही विचार करते हुए विराजमान हो रहे हैं श्री राधे का कृष्ण की मधुर लीला का जो दर्शन किया उस दर्शन का अर्थात स्वयं श्री कृष्ण का जो माधुर्य आस्वादन कर रहे हैं उस माधुर्य आस्वादन का श्रीमद महाप्रभु अब बाइयें दशा में विराजमान हो करके उस लीला का वर्णन करते हुए विराजमान हो रहे हैं स्वप्न दूर हो गया में में में आ गए हैं हैं हैं। और और उस लीला का स्मरण करते कर रहे हैं। और कर रहे रहे भक्तों के साथ भजत्वम गौरव निर्वधि मन प्रेम बलतम अरे मेरे मन तू तो श्री गोविंद की इस लीला का निरंतर निरंतर स्मरण कर श्री विष्णु चक्रवर्ती श्री महाप्रभु की इसी लीला का स्मरण करते हुए कह रहे हैं कि प्रातः स्व सरते स्वपार्षद वृता स्ना प्रसूनादि भी श्री महाप्रभुभ इस प्रकार जब शची मां ने जगाया तो शची मां के जगाने पर अपने पार्षदों से आवृत हो करके आप पूजन की सामग्री साथ में लेकर के सुंदर तेल सुंदर पूजन की सामग्री इनको साथ में लेकर के गए श्री गंगा जी के किनारे गंगा जी के किनारे श्रीयंग जो हैं उनके ऊपर तेल जो है उनसे मालिश करके स्ना पुरसुनाद भी ताम संपूज श्रीमद महाप्रभु ने श्री गंगा जी का पूजन किया स्नान किया स्नान करने के बाद में गंगा जी का पूजन किया गृहत चार वस्ना सुंदर वस्त्र धारण किए शिव चंदन तिलक इत्यादि धारण करके श्रीमंद महाप्रभु विराजमान हुए हैं और कृत्वा विष्णु आदि वहाँ से लौट करके आए लौट आकर के फिर अपने घर में श्री विष्णु उनका समर्चन श्रीमन महाप्रभु कर रहे हैं भोग लगा करके प्रसाद को ग्रहण किया और आप फिर भक्तगण जो हैं उन भक्तों के साथ में कहीं चर्चा करते हुए श्री कृष्ण लीला की चर्चा करते हुए विराजमान हो रहे हैं ये श्री महाप्रभु की लीला का भक्तगण ध्यान करें तो यथावस्थित स्वरूप में पहले महाप्रभु की लीला का अष्टकालीन लीला का ध्यान किया अब महाप्रभु जैसे ध्यान कर रहे हैं उसी तरह से अब निकुंज लीला का महाप्रभु निकुंज लीला का ध्यान कर रहे हैं तो हम भी श्रीमंद महाप्रभु के साथ में नुकुंज में प्रवेश करके मंजिल स्वरूप में प्रवेश करके उस लीला की मानसी करते हुए विराजमान हो रहे हैं मानसी सेवा करते हुए मानसी सेवा में पहले शिवप्रिया जी की रूप माधुरी का वर्णन होगा फिर श्याम श्यामचंदर की रूप माधुरी का वर्णन होगा तो महाप्रभु की प्रातकालीन लीला का वर्णन कर दिया गया यह श्री विष्णा चक्रवर्ती जी ने और श्री कविकर्णपुर उन्होंने इस लीला का गायन किया अब श्री कृष्ण लीला का जैसे श्री रूप गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं उस गोविंद की लीला का प्रातःकालीन लीला का स्मरण कर रहे हैं जो दास हैं वो भी महाप्रभु के साथ में ध्यान करते हुए सिन्दुकुंज वंदन में मंजरी के रूप में पहुंच गए हैं वहाँ पर श्री प्रिया लाल दोनों अपने अपने भवन में आप पहुँच चुके हैं तो हम भी कहीं श्री किशोरी जी के आदेश से श्री श्याम सुंदर क्या कर रहे हैं ये जानने के लिए ये जो नव दासी है ये दासी भी श्री नुकुंज मंदिर में जाएगी और वहाँ पर जो लीलाएं उन लीलाओं का स्मरण करेगी दर्शन करेगी और फिर श्री प्रिया जी को आज जो कुछ भी देख करके आई है वो सुनाएगी कितनी बड़ी सेवा ऐसी सुंदर सेवा मिल जाए कि, किशोरी जी कितनी प्रसन्न होंगी किशोरी जी के सामने यदि सुंदर की सेवा का सुंदर की लीला का वर्णन किया जाए तो अपनी स्वामी को कितना सुख ये दासी प्रदान करेगी इसलिए श्री दासी ये मंजरी निरंतर निरंतर अभिलाषा करती है कि कब श्री स्वामी मुझे आदेश प्रदान करेंगे और मैं स्वामी को श्री श्याम सुंदर की माधुरी का वर्णन सुनाऊंगी इसी तरह से ये दासी श्री राधिका की कुंज में भी पहले विराजमान है राधिका के महल में भी श्री प्रिया जी के महल में भी विराजमान है और वहां की जो लीला है उस लीला का दर्शन करते हुए श्री राधिका सेवा करते हुए विराजमान होना चाहती है श्री प्रिया जी की जो सेवा मिलेगी उस सेवा का तो वहां की लीला का दर्शन कर रही है दर्शन करके सेवा करती हुई श्री राधिका की विराजमान है और श्री राधिका ने ही इस दासी को मिज़ को यह आदेश प्रदान किया है कि जाते क्या नंद भवन में श्याम सुंदर क्या कर रहे हैं और उस समय जो श्री किशोरी जी की सखियां हैं नंद भवन में जो कुछ भी देख रही हैं उसका आकर के श्यामचंद्र के श्री प्रिया जी के सामने वे वर्णन कर रही हैं तो एक तरह से तीन तरह की लीलाएं हो रही हैं बल्कि चार तरह की लीला पहले यथावस्थित देह में हमने अपना नित्य नियम आंधे स्नान इत्यादि किया गुरुदेव के साथ में श्री नवद्वीप लीला में पहुंचे वहाँ नवद्वीप की लीला का दर्शन किया दूसरी नवद्वीप लीला का दर्शन किया पहले अपने यथावस्थित वैष्णव जो आचार हैं उनको पूरा किया वैष्णव आचारों को पूरा आचार को पूरा करने के बाद में श्री नवद्वीप की लीला में पहुँचे वहाँ नवद्वीप की लीला का दर्शन किया और नवद्वीप की लीला में श्रीमद महाप्रभु का श्री राधिका कुंजी में राधिका बन करके राधिका से तादात्म्य प्राप्त करके विराजमान हैं उस समय श्री राधिका की लीला का दर्शन किया और श्री राधिका ने ही श्री किशोरी जी ने ही श्यामा श्यामा ने जब इस दासी को भेजा उस समय दासी श्री नंद भवन में भी जो कुछ भी लीला हो रही है उसका दर्शन करते हुए विराजमान हो रही हैं रूप गोस्वामी ने उसका संकेत दिया सबसे पहले प्रिया जी की लीला का वर्णन कर रहे हैं के राधाम स्नात विभूषता श्री राधिका जागी श्री मुखरा जी ने उस समय श्री राधिका को जगाया श्री जटिला जी भी वहां आ गई जटला मुखरा इनके सामने अभी उस लीला का वर्णन करेंगे श्री राधिका जागी जागने के बाद में श्री राधिका ने उस समय दातुन की दातुन करने के बाद में स्नात विभूषितम स्नान किया श्री विशाखा जी ने विशेष रूप से श्री राधिका का श्रृंगार किया है तो राधाम स्नात विभूषितम विराजमान हुई हैं सखी के साथ में चर्चा हो रही है इतने में ब्रजपे हुताम श्री कुंदलता जी राधा रानी के पास में आती हैं और कहती हैं कि श्री यशोदा ने आपको पाक रचना करने के लिए बुलाया है तो ब्रजपिया माने राध यशोदा उनके द्वारा बुलाए जाने पर सखी विप्रगे श्री राधिका नुकुंज नंद भवन में जाएंगे और वहां जाकर के वेतान्न पाक रचना जो शिष्टाचार है उसको पूरा करने के बाद में अर्थात श्री नंद को प्रणाम करके यशोदा जी को प्रणाम करके रोहिणी जी को प्रणाम करके वहाँ पर रोहिणी जी के निर्देशन में श्री राधिका उस समय वेतान्न पाक रचना पाक रचना करते हुए रसोई करते हुए विराजमान होंगी और कृष्णाविशेषाशनम श्री श्याम सुंदर भोजन करेंगे और भोजन करके श्री कृष्ण अधरामृत उन अध का स्वाद विशेष रूप से ये ग्रहण करेंगी चुपके से सखी श्री कृष्ण का अधराम्रत श्री राधिका को प्रदान करेंगी और राधिका उसका भी आस्वादन करते हुए विराजमान होंगे यह हो श्री किशोरी जी की लीला अब काल में अब श्याम सुंदर की लीला किशोरी जी ने ही किसी दासी को भेजा है कि देख श्याम सुंदर क्या कर रहे हैं और उस समय वो दासी श्री निकुंज श्यामचंदर की लीला का ध्यान कर रही है दर्शन कर रही है नंद भवन में जाकर के कृष्णम बुद्ध माँ आप धेनु सदनम श्री कृष्ण भी जागेंगे श्री यशोदा जी कृष्ण को जगाएंगे, कृष्ण के चिन्ह शरीर में मिलन के चिन्ह देखेंगी श्री कृष्ण के पास में बलदाऊ जो नीलांबर बदल गया है राधा की ओढ़नी आ गई है श्याम सुंदर के पास में श्याम सुंदर का पटका ओढ़नी वो चली गई है श्री पीतांबर राधा के पास में उसे मैं कह रही में अरे इन बालकन पे तो जरा भी नेक भी होश नहीं है देखो बलदाऊ के कपड़ा को तुरंत पहन लिया बलराम का जो नीलांबर है है वो सिर्फ राधा रानी का परंतु तो बलराम के नीलाम्बर को कृष्ण ने पहन लिया है ओढ़ रहे हैं अरे दाऊ भैया को नीलम्बर क्यों पहले ऐसा कहकर श्री कृष्ण से नीलम ले रही हैं श्री यशोदा जगा रही हैं जगाने के बाद में श्री श्यामचंदर ऐंठते हुए अंगड़ाई लेते हुए उठ रहे हैं उस समय जमाई ले रहे हैं श्री हस्त जो है उनको ऊंचा करके आप अंगड़ाई ले रहे हैं और अंगड़ाई लेकर के जागे थोड़ी देर चंचल हैं इधर उधर जा रहे हैं फिर सारे सखा कह रहे हैं भैया तेरे बिना गैया एक टपका दूध नहीं दे रही हैं जब तक तू ना चले वो तब तक गैयाए दूध ना आई दे में आज भैया हमने तो बहुत गैया कोशिश कर ली नहीं परंतु तो गैया हमारे कहते हैं बिल्कुल दूध ना दे रही उस समय श्री श्याम सुंदर आप करके है? वो लोमना कहा लोमनाला अब लोमना बादने के काम में बिल्कुल नहीं आएगा कभी नहीं आएगा गैया बड़ी साधु हैं सीधी सीध हैं कोई उछलने का काम ही नहीं है परंतु तो ग्वारिया है तो श्रृंगार तो पूरा ही होना चाहिए फिर बिना लोमना के ग्वरिया कैसा सो लोमना जो है उसको पाक के ऊपर लपेट करके और आप पधार रहे हैं बड़े चंचल कभी या था पे बैठ कभी बा पे बैठ ताई ई का है है, चाची ये का है है, एक काहे घर भर घर भर की दुनिया भर की चर्चा कि तेरे यहा पे का हो, तेरे यहाँ का हो सब जगह यहाँ झांक, वहां झांक, बाके का हो रहे हो बाके का हो रहे हो ऐसे जगह जगह पे झाकते हुए चंचल फिर गौशाला में पहुंच रहे हैं शादी शखा बार देख रहे हैं भैया है कन्हैया आवे कन्हैया आवे परंतु कन्हैया तो खेलने में लगा हुआ है अभी जितने भी गांव भर की सभी सबसे समरी पंचायत करते हुए ये चंचश्रोमणि जिसमें पहुंचे उस समय गोदोहन कर रही हैं और का समय देख करके उस समय श्री राधा आप अपने महल में आ जाए और महल की तदिर से दूर से श्री गौशाला जो है वो गौशाला में श्री श्याम सुंदर की दूध दोहने की जो शोभा है उस दूध दोहने की शोभा का दर्शन कर रहे हैं तो उसी का वर्णन करते हैं एक लाइन में रूप गोस्वामी जी कि कृष्णम बुद्ध कृष्ण जागे फिर मुंह इत्यादि धोकर के कुछ बाल भोग करके आप अवाप्त तो धेनु सदनम धेनु सदन गौशाला जो है वहाँ पर पहुँचे निर्व्यूढ़ गोदोहनम वहाँ पर गोदोहन कर रहे हैं गोदोहन करते हुए सुस्नातम फिर लौट करके आए लौट करके आकर के आपने श्री श्याम सुंदर स्नान करने के लिए पधारे बलदाऊ जी जल्दी से स्नान कर लें परंतु ये बेरबेर बेर स्नान भवन में घुसे फिर निकल आए फिर घुसे फिर निकल आए स्नान करना बड़ा भारी काम जैसे बड़ी मुश्किल से यशोदा मैया बार बार कहे बुल्चाओ स्नान कर लो स्नान कर लो पकड़ पकड़ करके लाएं और श्री यशोदा जी श्री कृष्ण को उस समय स्नान करा रही है सुस्नातम और कहती जाएं स्नान कराती जाएं क नहीं यहाँ और कहती जाए कि जो काम खुद नहीं करो वो काम कोई पूरा हो ही नहीं है इन बच्चा को तो ठिठोरी कर बे नए फुर्सत ना है। कल कई गोपीन थे लालीन थे कन्हैया स्नान करा दीजो का स्नान कराय धूर कन्हैया के अंग में तो ये यू की त्यों ये लाल रंग गेरू कैसो लग रहे हो है। अब है मिलन के चिन्ह अलता पीक आ, जो कजल कज्जल लग रहे हैं बोले जाने कहा हारते डोले दिन भर खेले कल की जो ब्रज की रज वो अभी तक अंग में यो की त्यों लग रही है गेरू सखान के संग में खेले होंगे सो अभी तक लगो वो गेरू मिट्टो नहीं और कह रही हैं कि इन छोरिन को, को कोई काम दो ये तो कोई काम पूरा ढंग से करे ही ना है खेलने में बात करने में लगी रह रही होंगी कन्हिया को ढंग से स्नान भी ना हो आए सो बैसे के बैसे रज गोरज जो है वो कन्हैया के अंग में यो लग रही है और फिर जब मिलन के चिन्ह देखें बोले अरे राम जाने कहा कैसे कैसे ये बालक कैसे लड़े दिन भर लड़ते रहे होंगे गैयान के पीछे भागने होंगे कैसी कैसे, -कैसे शरीर में देखो कैसी खुरसट लगा लेनी है ऐसा कहकर के हैं वो मिलन के चिन्ह दंतक्षत नक्षत परंतु श्री यशोदा उनको वर्णन कर रही हैं कि सखां सखाओं के साथ में खेलते हुए श्री कृष्ण के अंग में ये चिन्ह लग रहे हैं तो सुस्नातम स्नान कर रही हैं स्नान करके फिर श्री कृष्ण का श्रृंगार सखाओं ने धारण कराया है श्रृंग धारण करा करके कृत भोजनम सारे सखा भी आ गए हैं साथ में लेकर के श्री नंद बाबा के साथ में भोजन करने के लिए आप विराजमान कृत भोजनम सहचरी सब सखाओं के साथ में तो प्रातः काल का भोजन सारे सखाओं के साथ में नंद भवन में संध्या की जो ब्यारू है वो अलग अलग सब अपने अपने घर में करें परंतु प्रातःकाल का भोजन तू भी आजा, तू भी आजा, तू भी आजा, तू भी आजा। सारे सखाओं के साथ में लेकर के जो भी सखा आए हैं सब को यशोदा जी भोजन कराएं। बैठ बेट जा बेटा बैठ बेट जा बोले हाँ भैया भूख लग रही है भूख लग रही है सब कन्हिया के साथ में भोजन करने के लिए आनंद से बैठे सहचरे तम तामस आश्रय ऐसे श्री ताम श्री कृष्ण राधिका और तम श्री कृष्ण इन दोनों का हम आश्रय ग्रहण करते हुए विराजमान हो रहे हैं ये सूत्र वर्णन किए अब आगे वर्णन कर रहे हैं कि स्नालिप्त बपुष स्वभा निर्माल माल्य वस्ना भरणी दास प्रास्य स्व मनु ये वृत्तायोरिया श्री श्री राधानी अपने भवन में आई अब लीला का विस्तार पूर्वक वर्णन कर रहे हैं श्री राधानी और महाप्रभु स्मरण कर रहे हैं महाप्रभु उस लीला का ध्यान करते हुए विराजमान है कि श्री राधारणी अपने भवन में आकर के शयन कर रही हैं रूप मंजरी गण ये सब स्नान करके श्री राधिका की प्रसादी माला वस्त्र इनको धारण करके अत्यधिक शोभा को प्राप्त करती हुई सब उस समय श्री राधिका के पास में राधिका के महलों में सेवा में प्रवृत्त हैं राधिका की दासी हैं राधिका के साथ में ही सेवा में श्री रूप आदि ये सब की सब विराजमान है अतुलनीय इनकी शोभा हो रही है श्री राधा वे विराजमान हैं कभी छ महीने राधा रानी रहे भुसवानपुर में बरसाने ने महीने जावट में जावट में भी श्री भुषवान बाबा ने सुंदर एक महल जो है उस महल की रचना कर दी है सुंदर इंद्र नीलमणि के छज्जे जहाँ सुशोभित हो रहे हैं मेघ के आकार के समान वे बाहर निकले हुए हैं सुंदर हंस जहाँ पर अंकित हैं उन हंसों को देखकर के पत्थर के जो चित्रकारी के हंस हैं जो सुंदर वास्तुकला के भीतर जो अंश बिरा, हंस विराजमान हैं उनको देखकर के वास्तविक राजहंस बेबी ईर्षा करते हुए विराजमान हो रहे हैं दासियों ने पहले राज के महल के जितने भी वस्त्र हैं उन सबों को वस्त्र पात्र इन सबों को पहले से ही तैयार करके घड़ी करके जो सूख गए हैं उनकी घड़ी करके जो सुंदर वस्त्र हैं उन पात्रों को धो करके सब सामग्री स्थापित कर दी है चौकी उसके ऊपर सुंदर तकिया लगा हुआ है सारे वस्त्र श्रृंगार ये सब पहले से अलग अलग कुंजों में स्नान कुंज में श्रृंगार कुंज में सारे वस्त्र इत्यादि पहले से सेवा की साझी सोच दासियों ने तैयार कर दी है इतने में ही प्रातःकाल हुआ गोपियाँ दही मथ रही हैं बूढ़ी बूढ़ी गोपी अलग अलग भावनों में उनके दही मथने की जो आवाज़ है उसको श्री राधिका श्रवण कर रही हैं ब्राह्मण लोग भी वेद पाठ करते हुए विराजमान हैं प्रात काल के समय गैयाए हम्बा हम्बा ऐसे ध्वनि जो हैं उनको करती हुई विराजमान हो रही हैं बालक बछड़ा वे न्यारे हम्बा हम्बा ध्वनि कर रहे हैं स्पर्धा करते हुए एक उंग है फिर भागे सुंग है फिर भागे ऐसे बछड़ा भी क्रीड़ा करते हुए विराजमान हो रहे हैं चटक प्रवृत्ति जितने भी पक्षी हैं वे सब कल विंक कोलाहल करते हुए विराजमान हो रहे हैं वृंदावन की शिव वृंदावन की अपूर्व प्रातः काल के समय दशा हो रही है उस समय नपत्री मुखाबुज विलोकन जीवता जीवतायात्रोपष्य सहसा मुखराभिधायात्सल्यरत्नपटली पेट पेटकाया राधे क्वपुत्री साम्वय्याम प्रातः काल के समय श्री मुखराजी उस समय आई श्री राधारानी की नानी हैं ये मुखराजी उस समय आई और श्री राधिका का दर्शन करना चाहें राधा का राधिका दर्शन ही इनका जीवन होकर के विराजमान बासल के कारण आई और दूर से ही आवाज देती हुई कह रही हैं अरे बेटी राधा जागी के नाए कहा ऐसे कहती हुई नपत्री मुखाम्बुज नातनी जो है उनके मुखाम्बुज का दर्शन करने के लिए जो जिनके हृदय में आशा लगी हुई है ऐसी मुखरा आई है बात्सल्य रत्न पटनी श्री राधिका के प्रति बात्सल्य परिपूर्ण रूप से विराजमान हैं जैसे बात्सल्य रत्न की पेटी ही हो कह रही हैं पुत्र कवसी बेटी राधा का हो, का कर रही हो जागी के ना ऐसे कहती हुई समाप्त है राधा को बुलाती हुई श्री मुखरा जी, उसी समय हैं श्री मुखरा के आते हुए जैसे ही आवाज सुनी वैसे ही जल्दी से दौड़ी दौड़ी श्री जी भी आई हैं और जटला आकर के कह रही है कि अरे मुखरा आ गई आ गई ऐसे कहकर जटला और मुखरा दोनों मिल रही हैं जटला हैं श्री राधा रानी की सास जैसी गोपी और मुखरा जो हैं वे हैं इनकी नानी दोनों गुरजन हैं और दोनों आपस में मित्रता धारण कर रही हैं जटला कह रही है कि सुनो प्रजाय धन वृद्धेसौ तया स्नुषाग्योज्या सुमंगलम स्नान भूषण आद गोकोटिपनाचना हे पंडिते हरि मुखराजी मेरे पुत्र की आयु संतान खूब बढ़े श्री पुत्र वधु को मंगल स्नान कराकर तुम जल्दी से सूर्य पूजा करने में कि इसको प्रेरणा प्रदान करो ऐसे जिसे मैं कह रही हैं श्री पौर्णमासी देवी ने मुझे ये आदेश दिया है कि अरे जटला देख तेरे हित की एक बात कहूं नंद रानी श्री यशोदा उनकी आज्ञा का पालन करना अभी जो कहें उसमें कभी बाधा बाधक मत बनना तो मैंने तो भैया पौर्णमासी जी की आज्ञा मान ली है अब जैसे श्री यशोदा कहेंगी उसकी बात को मानना ही मानना है मन में चिंता लग रही है कि यशोदा जी अभी श्री राधिका को बुलाने के लिए कुंदलता को भेजती होंगी बंद कह रही हैं पौर्णमासी जी ने आदेश दिया है बड़ों के आदेश को ताला तो जा नहीं सकता है इसलिए वैसा ही करूंगी वैसा ही करूंगी ये पौर्णमासी जी मुझे आदेश देती हैं ऐसा मुखरासी से कहकर के मुखरा के साथ में श्री जटला जी भी उस समय राधा रानी के पास में प्रातः काल के समय पधा दी और श्री राधिका से कह रही है धुम अथा अभाषत पुत्र तल पाप उत्कृष्ट तूर्णम कुरवास्तु पूजनम जटला कह रही है अरे बहू अभी तक सो रही हो का अभी तक जागी ना जल्दी से स्नान करो फिर आगे सूर्य पूजन करने के टाइम भी तो जानो है देर आएगी देर होगी अबेर होगी थोड़ी से उलिया करो जल्दी करो जल्दी करो ऐसा कह रही है तो बधुम वधु भाषत श्री जटला उस समय श्री राधिका से कह रही हैं कि तलपात उत्तिष्ठो जल्दी से शैया से उठो और कुल वास्तु पूजन सूर्य वास्तुपूजन जो है पहले वास्तुपूजन करो और वास्तुपूजन करके सह जो हैं उनकी देवी की पूजा करके तो मंगल स्नान विधि विधायो जल्दी से मंगल स्नान विधि करके पूजोपहारम सवितुर्धे ही पूजा के जो उपहार हैं उनको सूर्य भगवान को जल्दी से प्रदान करो देखो तो सही श्री मुखराजी कह रही हैं कि बड़े के लो सूरज तो माथे पर चढ़े आयो दिन है गयो इतनी देर तक और बहू अभी तक सोई नहीं बेटी अभी तक सो रही है तू तो नातनी ऐसा कहकर के मुखराजी बोल बेटा जागो जागो सूरत चढ़ आओ तो अभी तक नातनी ने निद्रा का त्याग नहीं किया है ऐसे श्री मुखराजी बोलती बोलती डोक बड़बड़ाती भाई तो बड़बड़ाती बर बड़बड़ाती बर उस तो समय राधिका जो है उनके शैया भवन में दोनों ने प्रवेश किया है और कह रही हैं कि उठो बेटा उठो आज रविवार है और विशेष रूप से नित्य ही सूर्य पूजन करें परंतु रविवार को तो विशेष रूप से सूर्य का बार है इसलिए पूजन करना तुम आज भूल गई क्या? आज तो विशेष जरा विस्तार से पूजा होगी इसलिए सूर्य पूजन करने के लिए जल्दी से जाओ तैयार करो सारी पूजा की जो सामग्री है पूजा की सामग्री तैयार करो तदाथ विशाखो सालसा अब शिव पास में शिव विशाखा जी भी शयन कर रही हैं राधा रानी के साथ नहीं आई हैं तो विशाखा जी पास में शयन कर रही है मुखरा के वचन सुनकर के शिव विशाखा भी जल्दी से जागी और जाकर के श्री विशाखा भी कह रही है राधिका को झिझोड़ती हुई राधि के उठो उठो शीघ्र उठो देखो प्रभात काल होने को आ गई है तथय वाभिज्ञा जग्राह रथिमजरी सखी वृंदेव वृंदावनेश्वरिया श्रीमदचरण पंकजम उस समय श्री रत्मंजरी जी ने श्री वृंदावनेश्वरी उनके चरणों को ग्रहण किया और श्री रत्मंजरी जी भी श्री किशोरी जी के चरणों को धीरे से पकड़ करके दबाती हुई श्री राधिका को जगा रही हैं मुखरा कह रही हैं श्री राधिका के बक्षस्थल के ऊपर श्याम सुंदर के पीतांबर का दर्शन करके मुखरा फाथ फाथ बहुत करे। हाँ, हाँ, ये काम हो कल जो पीतांबर मैंने नंद के ढोटा के कंधे पे देखो वो मेरी नातनी के बक्षस्थल पे कैसे आ जाओ ये तो वो ही दुपट्टा है जो कृष्ण के कंधे के ऊपर मैंने कल देखा है सो कह रही हैं ध्रुत द्रुत कनक सवर्णम साय मेतक मुरारेर बसन दृष्टम यखी सखीते बी अरे विशाखा देख तो सही हाय हाँ, कैसे गजब है रे जुलम है क्यों जुलम जो पीतांबर मैंने मुरारेर बसनम मुरारी के पास में जो वस्त्र देखा था वो वस्त्र सखीते बिभर्ती वो राधिका के बक्षस्थल के ऊपर कैसे है कि विशाखे हाँ हा प्रमाद बोल हा हाँ, कैसे प्रमाद की बात है कैसे प्रमाद की बात है देखो तो सही ये काहे हो काहे हो गजब गजब जुल्म है जुल्म है गयो। ऐसे जिसमें कह रही है उस समय श्री विशाखा जी एकदम घबरा जाए विशाखा घबरा करके उसमें पीत वस्त्र को देख करके और डोकरी की हायहाय देख करके श्री राध का विशाखा बड़ी चतुर और तुरंत ही कह रही हैं कि स्वभाव आंधे अरे तुम तो मुखराजी मुखराजी से कह रही हैं क्या अरे अम्मा तू तो स्वभाव सोई आधी आधी है तो है है अरे नानी तू तो तो का ये पीतांबर वो की सुनहरी किरण जाल से भीतर आ रही हैं उसके कारण श्री राधिका का मेरी सखी राधिका का जो दुपट्टा है वो तुझे पीला दिख रहा है ये रंग कोई पीला थोड़ी है ये तो सूर्य के किरणों के, के कारण ये पीलो दिख रहे हो है। पीरा दिख रहा है दिख रहा है हाँ है बोला बेटी मैं को आंखें ऐसी हैं बेटा बड़ी बूढ़ी गई वो दिखे नहीं है। तो पहचान में, में नहीं आया होगा और तुरंत ही कहीं और ध्यान से नहीं देखे ये बचाने के लिए श्री विशाखा तुरंत ही श्री राधे का बक्षस्थल से जल्दी से पीता अम्बल लेकर के घड़ी करके और छपा रख देती हैं, दूर देती है तो ललतापुर स्वस्व गेहता आज मुस्तवरता सख्य पृष्क गति गुंत काम इतने में ही श्री ललता इत्यादि जितनी भी सखीगण हैं, वे भी श्री राधिका के पास में जल्दी से चली आती हैं और राधिका के पास में जल्दी से आकर के उस समय कह रही हैं सब श्री राधिका से मिल रही हैं श्री राधिका मिलन में वो समस्त हर्ष शिक वर्ष मित हृदय निश्चय श्री श्यामला जी जो सखी हैं वे श्यामला भी उस समय आ गई माने श्रृतपक्षा पक्षाशी शामला माने यमुना जी श्यामलाजी ये सब पक्षा हैं और प्रातः काल के समय ये भी श्री राधिका की कुशल पूछने के लिए सब की सब आ गई ततः श्यामल इत्य समया समयाभिविज्ञा सृष्टा कया सुषुमेव तदाश उस समय श्री शामला आ गई हैं और शामला उस समय श्री राधिका से मिली हैं श्री राधिका परम अनुरागवती हैं और अनुरागवती श्री राधिका उस समय श्यामदास से कह रही हैं श्यामे त्वे वाधना उस समय श्री श्यामदास से मिली और ऐसा लग रहा है जैसे कि मानो कोई सुंदर वर्षा आनंद की हो गई हो और कह रही है भैया अरे श्यामला आज सुबह जागते जागते ही तेरा मुख दर्शन हुआ है तेरे पान तो बड़े भाग्यशाली हैं आज तेरा दर्शन हुआ मेरे घर पर यहां आगमन हुआ जरूर आज देखना मुझे कोई विधाता कोई अद्भुत वस्तु प्रदान करेगा तू इतनी भाग्यशाली है कि सबसे पहले तेरा मुख दर्शन किया तो तेरा मुख दर्शन करने से आज तो मुझे कोई बहुत बड़ा लाभ ही होगा अंकुलता से तुम आकर के मिली हो आज मेरा तृष्णा जो तुछना रूपी जो वृक्ष है वह फलित होकर के विराजमान होगा आज मैं अपना सुप्रभात मानती हूं जरूर देखना आज मुझे कोई बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा उस समय श्री श्यामदाजी कह रही हैं बोले अरे सखी रहंदे रहंदे तेरे अंग को देख करके पता लग रहा है कि फल तो तुझे मिल चुका है बोल वृंदावन बिहारी लाल ये सखियों की पारस्परिक पर तेरे अंग को देख करके पता लग रहा है कि तुझे कोई महाफल की प्राप्ति पहले ही हो गई है अ देखिये महाप्रभु भी यही चर्चा कहीं जितने भी अपने भक्तगण हैं उन भक्तगणों के बीच में महाप्रभु ये चर्चा करते हुए वहाँ पर विराजमान हैं, और यहाँ पर भी यही इसी तरह से जो महाप्रभु की लीला हुई वही लीला यहाँ पर भी हो रही है तो लीला में भी सादिश्य है और लीला के स्मरण में भी सादृश्य है महाप्रभु इस लीला का कहीं चर्चा कर रहे हैं और चर्चा करते करते महाप्रभु सिन्द में प्रवेश करके राधिका से तादात्म्य प्राप्त करके विराजमान हैं सखी उस लीला का दर्शन कर रही है तो श्री राधिका कह रही है कि मेरा तृष्णारूपी जो वृक्ष है वो निरंतर बढ़ता हुआ चला जा रहा है सखीगण इसे निरंतर सींच रही थीं परंतु तो यह फलीभूत नहीं हुआ है हाय कब इस तृष्णारूपी वृक्ष के फल का मैं दर्शन करूंगी और श्यामला इनके वचनों को सुनकर के कह रही हैं बोले अरे रहने दे रहने दे वह फल तो तेरे श्री अंगों में साक्षात मुझे दिख रहे हैं कितनी बढ़िया और मीठी ये सखियों की चर्चा मधुर चर्चा कितनी मिठास और कितनी शिष्टतापूर्ण पूर्ण चर्चा हो रही है पूर्ण चर्चा जिसको सखी समझ रही हैं परंतु इसकी व्यंजना को कोई दूसरा नहीं समझ सकता है वहां गुरुजन भी विद्यमान हैं पद वे नहीं समझ रही हैं कह रही है, आदि सखी तेरे श्रीअंग में वे सब फल तो मुझे दिख रहे हैं ऐसे सखियों की जब चर्चा हो रही है उस समय गुरुजन उसके पहले वहां से चले गए बोले हाँ जब अब जल्दी करो जल्दी करो ऐसा कहकर के गुरुजन चले गए हैं श्री मुखराजी जटलाजी ये सब चली गई हैं और इधर श्री राधिका जो हैं वे कह रही हैं कि अरी सखी मैंने तो अपनी बात तो सू कही और तू तो मेरी हंसी उड़ा रही है अरी सखी मेरे हृदय की वेदना को न समझ करके और उल्टी मेरी हंसी क्यों उड़ा उड़ा रही है उस समय श्री श्यामदा जी कह रही हैं कि सखी गहरा जब अंधकार होता है उसके बाद में यदि बिजली चमके गहरे अंधकार में बादल में बिजली चमके तो वो ज़्यादा चमकती है प्रकाश में उतनी बिजली नहीं चमकेगी ऐसे ही विरह के बाद में जब मिलन की प्राप्ति होती है तो वो मिलन पूर्व सुखकर होकर के प्रतीत होता है अरी सखी ये चंद्रमा अपने अमृत का निरंतर निरंतर दान करते हुए विराजमान है तेरे श्री अंग में श्याम सुंदर ने अपने माधुर्य का जो दान किया उसका आनंद तेरे अंग में साक्षात रूप से प्राप्त हो रहा है ऐसा कहते हुए श्री किशोरी जी कह रही हैं बोले अरे सखी हाय श्याम सुंदर तनिक मुझे अपना दर्शन करा कर के जाने कहा चले गए और ऐसा कहकर के, के सखी के साथ में संकोच नहीं श्री जिसमें श्यामला जी कहीं कुदेड़ती हैं तो उनके कोदरने पर श्री राधिका उनसे पूछती हैं बोले अभी सखी श्याम सुंदर का तेरे साथ में जो मिलन हुआ उसे मुझे बताना और श्री राधिका और घाट पाटवम ये सखी का स्वभाव है कि हृदय का जो रहस्य है उसको उद्घाटन करने में वो बड़ी कुशल होती है तो श्री सखी जो हैं उनके कहने पर श्री राधिका कह रही हैं कि अरी सखी क्वाह स्थिता क्वलता क्वचवास पंथ नीताश्मिक ललनाक्ष तदीय पार्श्वम बोले अरी सखी मैंने स्वप्न देखा है यथार्थ और उसको स्वप्न की तरह से कह रही हैं कि मैं कहाँ ही कहाँ चल के गई कैसे उनके पास में पहुंच गई कौन सा रास्ता है कछु भी बोय होस ना अरे सखी मुझे पूरी घटना जो है यदि जानती तो मैं जानती हूं तो क्या तुम नहीं जानती हो तुम सब तो मुझसे अभिन्न होकर के विराजमान हैं, विराजमान हो, है। हो। अतः सखी जो कुछ भी मेरा अनुभव है वह तेरे अपने अनुभव से कहीं कम नहीं है तुम अपने आप ही जान रही होगी श्री श्याम सुंदर उनकी रूप माधुरी कोई अद्भुत होकर को के विराजमान है ऐसे नो वि गौरव गुरुकुले कौली रक्षा विधौ न श्रद्धा किम दुर्जनोक्ति गरल ज्वालास किम नो भय उद्वेगा अनावस्थिता मम मन कसा मेघस्तो उत गत ही धुनई इव गुण अंत कृतम जर्जरम श्री राधा का कह रही हैं कि अरी सखी गुरजन यहां पर विराजमान हैं उनका कितना गौरव है यह भी मैं भूल जाती हूं कुल की मर्यादा क्या है इसमें भी मेरी श्रद्धा नहीं रहती है क्या बताऊं शाम सुंदर को देखते ही मेरी जाने क्या दशा हो जाती है उस समय न गुर्जनों के आदर का विचार रहता है न कुल की मर्यादा का विचार रहता है न धर्म का विचार रहता है दुर्जनों के कालकुट कटु बचन उनका भी भय नहीं रहता है मन इतना उद्वेग स्थिर हो जाता है कि मेरे मन में कोई दूसरी वस्तु रहती ही नहीं है श्याम सुंदर की गुण राशि मेरे मन के भीतर प्रवेश करके मन के धैर्य को घुन की तरह से खा जाती है। अर्थात मन में धैर्य रहता ही नहीं है ऐसे चर्चा कर रही नहीं है इतने में ही श्री मधुरे का नाम करके एक दासी वो वहां आ जाती है यहां तक की लीला हुई श्री राधानी के महल की लीला अब मधुर का जो आई मधुर का आने पर अब ये मधुर का वर्णन करेंगी नंद भवन की लीला का जैसे नंद भवन से ही मधुर का आ रही है तो जो ध्यान करने की पद्धति है उस ध्यान करने की पद्धति कृपा करके तात्पाद भी बता रहे हैं पहले महाप्रभु की लीला का ध्यान करो फिर महाप्रभु की लीला के बाद में फिर श्री कृष्ण लीला का ध्यान करो फिर नहीं श्री राधारानी की लीला का ध्यान करो फिर राधानी के प्रेम का वर्णन करने के बाद में फिर श्री कृष्ण की, की जो लीला है वो कृष्ण भवन की नंद भवन की जो लीला है नंद भवन की लीला का उनका ध्यान करते हुए विराजमान हो तो मधुर का सखी आई सब पूछ रही है अरे मधुर का आ भाई आ आ जा आ जा अरे सखी कहाँ ते आ रही है और उस समय श्री मधुर का जी कह रही हैं कि अरे सखी प्रातः काल के समय किसी विशेष कार्य से मैं कोई कार्य था उस कार्य से मैं नंद भवन गई और नंद भवन में जो मधुर लीला का दर्शन करके आई हूँ वह अद्भुत है तो सखी का स्वभाव है कि वो वर्णन के बिना नहीं रह सकती है श्री मधुर जी ने जो कुछ भी नंद भवन में लीला देखी जैसे यहां पर मुखराजी जगा रही हैं और श्री राधा रानी के बक्षस्थल के ऊपर पीतांबर विराजमान हैं, ऐसे ही तो यहाँ की लीला तो साक्षात श्री ललता विशाखा दर्शन कर रही हैं, विशाखा जी रक्षा कर रही है श्री श्यामला जी के साथ में श्री राधारानी अपने निज अनुभव को कहीं बांटती हुई विराजमान हो रही हैं जो कुछ भी श्री नुकुंज में श्री राधारानी ने देखा उसका आस्वादन उसका वर्णन वे कर रही हैं और सखी के सामने श्री प्रिया अपने निज अनुभव का जिस जिसमें करती हैं सखियों के वार्तालाप से जो अनुभव सामने प्रकट होता है उसका वर्णन कोई दूसरा नहीं कर सकता है जैसा संवाद के माध्यम से वर्णन प्रकट होता है वैसा विवरण के माध्यम से प्रकट नहीं होता है संवाद में जो वक्ता है उसका व्यक्तित्व जो विषय वस्तु वर्णन की जा रही है उसका व्यक्तित्व और जो श्रोता है उसका व्यक्तित्व और तीनों के व्यक्तित्व में जो भाव है वे भाव अपने आप सामने प्रकट हो जाते हैं इसलिए प्रायः संवाद के माध्यम से ही रस का वर्णन जितना मधुर होता है उतना और कोई नहीं होता है प्रसंगानुसार बात कहते हैं जैसे श्री केलिमाल उसके जितने भी पद हैं वे सब संवादात्मक हैं वहां पर विवरण नहीं है जरा सा विवरण होगा और संवाद में ही सखी की क्या प्रवृत्ति है श्री प्रिया जी के मन में क्या भाव हैं लाल जी के मन में क्या भाव हैं? सारे भाव कहीं प्रकट होते हैं तो जो सहज सुख है जब बोलते हैं तो जो खाया है वही तो डकार आएगी तो जैसे जो खाते हैं वो टकार आती है इसी तरह से जब कोई प्रेमी कोई बात कहता है तो बात कहने में उसने जो खाया हुआ है उसकी गंध अपने आप उसकी डकार अपने आप आ जाती है तो प्रिया जी जब बोलती हैं तो प्रिया जी के हृदय में जो है वह उनके बातों से कहीं छलक पड़ता है सखी जो पूछ रही है सखी के हृदय में जो अभिलाषा है वह उसकी बातों से छलक पड़ती है लाल जी के संवाद में लाल जी के हृदय में वह कहीं छलक पड़ता है तो कोई न कोई बात कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से प्रकट होती हुई चली जाती है तो यहाँ शिव मधुर का जी के साथ में श्री श्याम सुंदर उनकी जो चर्चा हो रही है उस चर्चा को देख करके श्री राधिका का भाव और सखी जैसे मिलन में सहायक होकर के उस रस का आस्वादन करवाती हैं और सखी के सामने श्री प्रिया निकोच होकर के जैसे हृदय का उद्घाटन कर देती हैं वह प्रीति अपने आप प्रकट हो रही है तो मधुर काजी जैसे ही आए सब दोनों सखी श्यामलाजी और राधिका राधारानी इनकी जो गप लही थी जो अपने अपने अनुभव का श्री राधारानी अनुभव को जैसे कहीं संप्रेषित करती हुई उनको शेयर करती हुई संप्रेषित करती हुई विराजमान हो रही थी वो चर्चा बीच में रुक जाती है और एक नई वस्तु आने पर सब पूछने लगती हैं कि मधुर का कहां से आई कहां से आई मधुर का जी कह रही हैं कि आदि सखी प्रातः काल में नंद भवन गई थी वहां पर एक कौतुक देखकर के आई हूं ये सब बात छोड़ो मैं जो देख के आई हूं मेरी बात सुन लो ऐसा कहकर के श्री मधुर का जी कह रही हैं कि मैं जिसमें नंद भवन में गई आज यशोदा जी की मैया यशोदा की शोभा अद्भुत थी क्षमत भागवत के श्लोक को भी कर रही हैं कि श्री यशोदा ने दही मथने के लिए बैठी अब कन्हैया के लिए दही मथा जा रहा है इसलिए बड़ी पवित्र होकर के विराजमान होंगी और शास्त्रों में ऊनी वस्त्र को और रेशमी वस्त्र को पवित्र माना गया है शास्त्र कहते हैं कार्पासम कठिन निर्मुक्तम कौशयम भोजनावधि सूती वस्त्र जब तक कमर में पहना है तब तक तो शुद्ध है कमर से एक बार मुक्त हुआ उतारा फिर उसको धो करके फिर दोबारा पहना जाएगा कोने वस्त्र की बात अलग है कोरा नहीं है तो उसको दोबारा धो दो करके फिर पहना जाएगा मुक्तम सूती वस्त्र कमल से मुक्त होने पर छी जाता है कौश्यम भोजनावधि रेशमी वस्त्र नहीं है परंतु तो रेशमी वस्त्र की भी विशेषता है कि भोजन कर लिया जाए यदि मुक्ता पहन करके और भोजन कर लिया जाए तो फिर वो छू जाएगा फिर उसको धोकर दो के दोबारा उसको पहनना चाहिए और ऊना बातें निशुद्ध थी ऊनी वस्त्र जो है उसको तो बस हवा में फटकारा और इतने में वायु से ही ऊनी वस्त्र शुद्ध हो जाता है यह शास्त्र की विधि है ऊनी वस्त्र को धोने की जरूरत नहीं है लोही को ऊनी वस्त्र को तो श्री यशोदा आज कन्हैया के लिए दही मथने के लिए बैठी हैं, इसलिए क्षौम बासाह पृथ्व यशोदा ने रेशमी वस्त्र हां अपरस रेशमी वस्त्र जो है रेशमी वस्त्र में चलता है इसलिए रेशमी वस्त्र को क्षौम जो पटोला की साड़ी है उसको श्री यशोदा ने धारण कर रखा है पृथ्व कटी टे मैया की कमर चौड़ी अच्छी लगे पथनी कमर अच्छी नहीं लगे <laughs> तो पृथ कटी टे यशोदा की कमर कुछ चौड़ी है पृथ कटी टे विभिन्न सूत्र नेहनत का काम करना है दही मतना है इसलिए कमर को अच्छी तरह से कौधनी जो है उसको खींच करके और मैया ने कसकर के साड़ी के ऊपर को बांध रखा है क्योंकि मेहनत का काम करना है तो कभी तो मैया कोधनी ढीली कर ले वो तो कहीं जंगा के ऊपर लटकती हुई कमर और जंगा के ऊपर टेढ़ी लटकती हुई शोभा को प्राप्त हो वही कक्ष को परंतु जब मेहनत करनी है उस समय मैया ने कोदनी को कस लिया है और कस करके अलग जो कसी हुई कड़ी है उस कड़ी को कहीं अटका करके कस करके कड़ी को अटका करके फिर कोधनी धारण करके चौड़ी जो कोदनी है उस चौड़ी गोदनी को मैया धारण किए हुए हैं विभति सूत्रम नद्धम उसके ऊपर भी डोरी बांध रखी है पुत्र स्नेह स्नुत पुत्र के स्नेह में जहां स्तनों से दूध की धारा बह रही है जात कंपश्य मैया में कंप हो रहा है सुंदर मैया की भौहें शोभा को प्राप्त हो रही हैं और रज्जुआकर्षक श्रम डोरी को क्रम से एक लय के साथ में मैया खींचती हुई और ढील देती हुई विराजमान हो रही हैं रज्जु का आकर्षण करते समय हाथ के कंगन ंग के कुंडल, गले का हार वह अपूर्व रूप से नाच रहा है मैया मधुर स्वर में श्री कृष्ण के गुणानुवाद का गायन कर रही हैं। कवर बिगलन मालती नर्म मंथो मैया की चोटी से मालती की जो पुष्प हैं वे बिखर रहे हैं मानो मैया के ऊपर पुष्प की वृष्टि हो रही है और आज एक काल में श्री यशोदा में माने संपूर्ण संगीत संगीत के तीन भाग गायन वादन और नर्तन नृत्य ये तीनों भाग तीनों अंग मैया के अंग में विराजमान हैं कंठ से मैया गायन कर रही हैं हाथ के कंगन गले का हार कांग के आभूषण चरणों के नूपुर ये नृत्य कर रहे हैं और घमर घमर की जो ध्वनि हो रही है वही मानो वाद्य संगीत भी हो रहा है तो गायन वादन और नर्तन ये तीनों मैया के श्रीअंग में विराजमान है यशोदा जी की अपूर्व शोभा उस शोभा का क्या वर्णन किया जाए श्री यशोदा उनकी शोभा का वर्णन करते हुए भक्त साम्य सिंधु में वर्णन किया डोरी जुटित बक्र पटला सिंदूर बिंदू लसत मैया ने अपनी चोटी उसका अमूड़ा बांध रखा है और उसके ऊपर भी डोरी से अमूड़ा को कस रखा है बिखरे नहीं कहीं मंथन करने में चोरी चोटी बीच बीच में नहीं आए इसलिए ऊंचा अमूड़ा बांध रखा है जूड़ा बांध रखा है तो डोरी जूटत बक्र के पटला वो केश पटल जो है वो टेढ़ा केश पटल वो शोभा को प्राप्त हो रहा है सिंदूर बिंदु लसक सिंदूर की बिंदु मस्तक के ऊपर न्यारी शोभा को प्राप्त हो रही है सीमंत द्वितीय अंग भूषण विधि सीमंत जो है उनमें भी सुंदर सिंदूर शोभा को प्राप्त हो रहा है राजरानी हैं, इसलिए कुछ श्रृंगार तो धारण करेंगे परंतु इस समय स्वल्प श्रृंगार ही धारण किया हुआ है जो मांगलिक पांच छह सौभाग्यवती के आभूषण हैं, उनको ही धारण करके विशेष रूप से यशोदा विराजमान है मस्तक के ऊपर चूड़ामणि कंठ में मंगलसूत्र सूत्र हार हाथ में चूड़ी चरणों में बिछिया इत्यादि जो मंगल के जो चिन्ह हैं उन मंगल के चिन्हों को ही धारण करके विराजमान हैं तो नातिक आभूषण नीले रखे हैं गोविंदा से गोविंद दासना गोविंद के मुख्य ऊपर ही जिनके नेत्र एकमात्र लग रहे हैं नवेन्द्र श्री यशोदा नए इंदी के समान नील कमल के समान श्री यशोदा की अंगकांती है मैया कन्हैया को गोदी में लें तो उनकी शोभा कैसी हो जैसे नील कमल के ऊपर कोई भौरा बैठा हो ऐसी यशोदा की गोदी में श्री कृष्ण की अपूर्व शोभा कहीं श्री यशोदा जी का स्वरूप गोरा कहीं श्री यशोदा का स्वरूप सांवरा वो भी बनाया हुआ है देखते ही कोई पहचान जाए कि अरे ये यशोदा को लाला है एकदम यशोदा के साथ में कन्हैया की उनहार की त्यों मिले जगत की रीति है कि धन्य पितृमुखी कन्या धन्या मातृ मुखो शिशु सुत जा बेटी को मोहो बाप पे मिले वो बड़ी भाग्यशाली हो और बेटा को मोहो यद मैया पे मिले तो बेटा बड़ा भाग्यशाली हो सो यशोदा से एकदम मुख मिलता है कन्हैया का, का गोपी देवती पे जाए अरे यशोदा को लाला है सकली कह रही है यशोदा को लाला है ऐसे ये पहचानती हुई विराजमान है तो गोविंद गोविंद जो है उनके ऊपर ही मुख लगाती हुई ये विराजमान हो रही हैं। अभिनन्द्याम गोविंद दर्शनोत्सुका पप्रच चासिया चाशिया सधवात्मज गो तते ऐसे श्री यशोदा जो हैं वो यशोदा उस समय नाद करती हुई जब विराजमान हो रही हैं इतने में ही श्री पौर्णमासी जी देवी आई जैसे पौर्णमासी जी आई यशोदा जी जल्दी से मथना छोड़ के उठी और उठ के श्री पौर्णमासी जी के चरणों का स्पर्श कर रहे हैं पाइन लग रही हैं हाथ का काम छोड़ के पूर्णमासी पोहता नहीं आई उठ के खड़ी हुई श्री पौर्णमासी जी का सत्कार कर रही हैं, उनके पायन लग रही हैं तो मंथनोधृत गव्य बिंदु करम व्याकीण रम्या, जहा कुछ दूध दही की बूंदें, चारों ओर बिखरी हुई सुशोभित हो रही हैं तो ताम आगतम अभिप्रेक्ष्य पौर्णमासी जी को आया हुआ देख करके रागी। उन्होंने उठ करके खड़ी हुई और एक वो भगवती ब्रजबंधे बोले भगवती पौन मासी जी स्वागत है स्वागत है पधारो पधारो ऐसे कहकर के स्वागत करती हुई विराजमान हो रही हैं आशीर्वाद दे रही हैं कि बेटी खूब दूधन धाओ पुतन फलो खूब तुम्हारी उन्नति होए ऐसे आशीर्वाद दे रही है गोविंद दर्शन के लिए पौर्णमासी जी उत्सुक हैं पूछ रही हैं, लाला प्रसन्न तो है ना, बोले हा तुम्हारा आशीर्वाद है खूब प्रसन्न है निवेद्य कुश्रम चासे तयोत्क आसह उत्शाग्रह सुनो प्रवेश ब्रिजेश्वरी उस समय श्री ब्रिजेश्वरी यशोदा पौर्णमासी जी को संग में लेकर के जल्दी से दही छोड के और उस समय पधारी हैं और शैया घर में श्री यशोदा जी पौर्णमासी के साथ में पहुंची और बड़ी सुंदर शोभा श्री यशोदा अपने दाएं हाथ को कन्हैया की शैया के ऊपर टेक करके अपना सारा भार अपने दाहिने हाथ के ऊपर रख के शैया की जो पार्टी है उस पार्टी के ऊपर अपना पूरा हाथ रख के कन्हैया को जगाती हुई कह रही है बेटा जागो बेटा देख पौर्णमासी जी आए पौर्णमासी पौरोतानी जी आएंगे बेटा जागो जागो कृष्ण स्यांगम स्पृशंती कन्हैया के अंग को छूती हुई कन्हैया के ऊपर हाथ फेरती हुई ये विराजमान हो रही हैं और कह रही है बत्सोषा सुद्राम तेज मुख कमलम दर्शे त्या माता कि बेटा अब उठो अपना मुख दर्शन हमको कराओ मधुर का कह रही हैं और ये लीला का जो दर्शन करके आई हैं मधुर का श्री राधा रानी के सामने उसका वर्णन कर रही तो मधुर का कह रही हैं गांधर्व के बहुत विचित्रम नीलांशु रीक्षमाणम गांधर्व के सुनो सुनो वहां पर मैंने क्या एक तमाशा देखा श्री यशोदा जैसे ही अपने दाहिने हाथ को सैया के ऊपर रख करके कन्हैया के ऊपर हाथ फेरती हुई बाएं हाथ को रख करके दाहिना हाथ कन्हैया के ऊपर फेरती हुई कन्हैया से बेटा उठो उठो, उठो इतने में कन्हैया के बक्षस्थल के ऊपर नीलांबर देखें राधा रानी का पकड़ने में आ गए तो नीलांबर देखें तो नीलांबर को देख करके नील वस्त्र को देख करके कह रही हैं कि ओहो देखो तो सही रामांवर्तित मस्सी बासा खेल में होश नहीं है ये बलदाऊ को दुपट्टा तैने क्यों तेरा दुपट्टा कहाँ गया ऐसा कहकर के उस नीलांबर को जो राधिका का नीलांबर है उसको ये श्री बलदेव का नीलांबर समझ रही है बलदेव का नीलांबर समझ करके उसको ले रही हैं तो भगवत गोष्ठ रागी, तामा शैव भगवत सैव भगवत गोष्ठ रागी के देखो लाला ने बलदाऊ के वस्त्र को पहन लिया है बलदाऊ जी नीलांबर हैं पहने श्री कृष्ण पीताम्बर पहन पहने, पहने, पहने। उस समय इनके वस्त्र को परिवर्तित करके देख रही है श्याम सुंदर के अधर के ऊपर जिसमें पीक इत्यादि का दर्शन कर रही है पौन मास जी बड़ी चतुर उस समय कह रही है आहा श्याम सुंदर के अधर की लालमा कैसी है जो देखो कपोल तक झलक रही है तो बहना बनाने के लिए कह रही हैं कि ये कपोल तक जो अधर की लालमा है वो कहीं प्रकट हो रही है श्री यशुरा कह रही हैं कि बेटा उठो रात्रि समाप्त हो गई है सूर्य भगवान निकस आए हैं और तुम्हारे कुमारों के दास जो कुमार दासगढ़ वे शयन कक्ष में के बाहर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं सब तुम्हारी सेवा के लिए प्रस्तुत हैं परंपरा के जो दास हैं वे सब चले आए हैं वे सब प्रतीक्षा देखते हुए विराजमान हैं और जो परंपरा की सेवा उसको कोई नहीं छोड़ता है परंपरा की सेवा उसको तो विशेष आग्रह से सब करते ही हैं तो और ये तो घर जाए दास हैं नंद भवन ही उत्पन्न हुए ये दास के बालक भी यहीं के हैं तो ये तो घर के बालक ही हैं बोले सब तुम्हारी प्रतीक्षा दिखते धन धंदे नंद भवन के उन दास बालकों के भाग्य का क्या निरूपण किया जाए जिनको श्री यशोदा जी भी अपना बालक करके मानती हैं और जिनके प्रति कहीं दास भाव नहीं है जिनके प्रति लाल भाव है जैसे कन्हैया के प्रति लाल भाव ऐसे उन नंद भवन के दासों के प्रति दासों के जो बालक हैं उनके प्रति भी लाल पने का भाव है इसलिए कहीं अनुग होना यह बड़ी बात नहीं है और अनुगो में भी जो दास हैं, लाल हैं वे बड़ी बात है तो ये नंद भवन के जो बालक हैं इनके पृथ्वी लाल पने का जो भाव है वह विराजमान है तो उस भाव को धारण करके विराजमान है इतने में ही श्री नंद भवन में जो सोने का पिंजड़ा उस सोने के पिंजड़े में कोई शुक वो जय जय ध्वनि करके श्री प्रियालाल श्याम सुंदर इनको जगा रहा है जय हो जय हो ऐसे वचन कह रहे हैं मां तो कला अति प्रणयोप गुणम मां के वचन को सुनकर के उस समय सब अपूर्व से आनंदित हो रहे हैं और श्री कृष्ण उस समय जागे और जागने के बाद में आप मुख फाड़ करके जमाई ले रहे हैं आंख जो है उनको मिल रहे हैं और अपने श्रीहस्त उनको ऊंचा उठा करके अंगड़ाई लेते हुए श्री श्याम विराजमान हो रहे हैं जमाई लेते हुए जाकर के बैठ गए तो जागृत दशा में अभिननाय कुतूहल लेनो जागृत अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं उस समय जितने भी वे दासगणों के बालक हैं वे सब अत्यंत अत्यंत आनंदित होकर के श्री यशोदा के पास में आए यशोदा कह बेटा ऐसो कर लीजियो ऐसो कर लीजिए ऐसो करियो कन्या को ऐसा कुल्ला करा दीजिए मैं अभी आ रही हूँ ऐसा कहकर के यशोदा जी आदेश दे करके दास बालकों को उस समय गए सब कह रहे हैं मैया हाम साफ कर कर लेंगे मैया गई श्री कृष्ण उस समय आप विराजमान हो विराजमान हो रहे हैं गोभट भद्रसेन सुवल स्तोक अर्जुन श्रीदाम उज्जवल दाम दाम सुदामा जितने भी सखा वे भी श्री बलदाव जी को संग में लेकर के उस समय नंद भवन में वहाँ कन्हैया के शैया भवन में सबके सब सखागर आ गए और आकर के कह रहे हैं कि भैया कन्हैया उठो गऊशाला चलना है गैयान को धार कारण नहीं मधुमंगल कह रहे हैं बोले अरे समय रह गयो और ये कन्हैया अभी तक सो रहे हो एका? या कि निद्रा मैं भंग भंग ऐसा कह कर ऐसा कहकर के मधुमंगल भी उस समय उठे और तो, कन्हैया के पास में उठ रहे हैं और कह रहे हैं अरे भैया कन्हैया जाग भैया समुतिष्ठ बहसे जलपम तलपाल हरे भैया जागो जागो ऐसे मधुमंगल मद्मंग, के मधुर वचन सुनकर के श्री कृष्ण उस समय आप जागे मधुमंगल भी अभी अभी सोकर के आए हैं सो मधुमंगल भी उस समय श्री कृष्ण के शैया भवन में प्रवेश कर रहे हैं श्री यशोदा जी कह रही हैं बेटा मोहर का तो ये ऐसा कहकर के विराजमान हो रही हैं अब श्री कृष्ण आप जागे श्री यशोदा जी जो हैं वे कन्हैया के माथे के ऊपर हाथ फेर करके कन्हैया के नाम मंत्रों से कन्हैया की रक्षा करती हुई विराजमान हो रही हैं कि आपाद शीर्ष मतपाण तलाभ मर्षे अभ्याद अव्याद अजोघ्रमित मंत्र मुदाती कि अभ्याद अजोघ्र भगवान थोरु यज्ञोच्चत कट्टम जठरम हयास् हृतेश नस्तकंठम ऐसा कहकर के कन्हैया के नाम मंत्र के द्वारा कन्हैया की ही रक्षा करें कि अज भगवान बेटा तेरे चरणन की रक्षा करें श्री केशव भगवान जब तुम खेलो तब रक्षा करें दामोदर भगवान जब तुम भोजन करो तब रक्षा करें ऐसे कन्हैया के नाम मंत्र से कन्हैया के बारह जो नाम उनके द्वारा कन्हैया के द्वादश अंग इनका स्पर्श करते हुए मैया उस समय कन्हैया की रक्षा कर रही हैं और हाथ जोड़ करके आकाश की तरफ देख करके हे देवादिदेव हे श्री नारायण मेरे लाला की सप्तः है सुरक्षा करियो और आप हंस रहे हैं माँ कह रहे हैं भैया मैं ही तो नारायण हूं कौन मेरी रक्षा करे हो नारायण तो मेरे अंग के विराजमान है ऐसे कर रहे उस समय आर के मंग मन, मन, मंगल दीप भाजा विभ्राज तेनो श्री यशोदा मैया ने उस समय श्री कृष्ण उनकी मंगला आरती करी कन्हैया की नजर जो है वो नजर उस समय उतारी है और अपूर्व से आनंदित हो रही हैं श्री कन्हैया की आरती उतार करके नजर उतार करके कहीं नजर नहीं लग जाए श्री श्याम सुंदर आप आरी टेड़ी सी पाग जो है उसको मस्तक के ऊपर कहीं धारण करके सुंदर आप पधारे हैं जितने भी दास दासीगण वे सेवा में एकमात्र विराजमान हो रहे हैं परंग से उतर के आप दास दासीगणों के साथ में विराजमान हुए हैं श्री श्याम सुंदर चौकी के ऊपर विराजमान हुए उस समय दासगण कपूर मिश्रित जो जल है वो दे रहे हैं शाम सुंदर अपना मुख उसका प्रक्षालन कर रहे हैं सब कृष्ण की शोभा का दर्शन कर रहे हैं इतने में ही किसी सखा ने सुंदर जिह्वा शोधनी वो प्रदान की है जीवी जो सोने की बनी हुई है एक विलस्त चौड़ी है जिसमें पकड़ जो है उस उसमें कहीं हीरा जड़े हुए हैं पकड़ने की जगह ऐसी सोने की जिहा जीभी से आप अपनी जिवा निकाल करके जो लाल जिवा है उसको स्वच्छ करते हुए विराजमान हो रहे हैं एक कुमार दासी आई और उन्होंने श्री श्याम सुंदर के मस्तक जो है उनके केशों को सुलझाया है केशों को सजाती हुई विराजमान हो रही हैं ऐसे थोड़ी बहुत टीम टाम करके अभी स्नान नहीं किए अभी तो सुबह जरा सा चेहरा जो है जो बिखरा हुआ वो बड़ा सुंदर लग रहा था उसको अब शुभ व्यवस्थित करके थोड़ा टीम टाम करके शाम सुंदर जब विराजमान हुए तब श्री शाम सुंदर से सारे सखा गण आकर के कह रहे हैं गोप गण आकर के कह रहे हैं कि गाम दोगधुम उधर धीओ पे वृथोद्यम आसते बोले अरे भैया कन्हैया बड़े बड़े धुरंधर गोप बेबी गैयान के एक टपका दूध नहीं निकास सके गैया देखते ही कूद रही है कोई को दूध देवी नहीं है सब भैया गैया है गई है एक हाथ को एक हाथ की हो गई है गैया को स्वभाव हो जो ग्वार कारण लगे एक हाथी हो जाए तो भाई तो धार दे दूसरे को देते समय कूद जाए तो बोल सब गैया भैया एक हाथी सी है गई है एक हाथ की तू चले वो तो गैया दूध देंगे नहीं तो एक तपका दूध नहीं आ रहा तो गाम दोग उद्धर थी जो उद्धर थी फड़े अपने आप को बड़े ऐठवार समझें कि हम सभी को कोई ग्वारिया नहीं है कैसी भी गैया हो बापू हम भस् में कर लेंगे बेसब भी वृथोद्यमास्ते आस्ते वृथा उद्यम वाले हो गए हैं चल भैया दर्शन करें दर्शन गैया तू चले गो तब आएंगे ऐसे ही गावस्तवा ध्वनि धृताश्र गैयाए मुड़ मुड़ करके देख रही हैं कि ग्वरिया आयो कि ना आए हमारो वारो उनके गायों के नेत्रों में आंसू आ रहे हैं आज ये अपने बचान को भी सूंघे नहीं है बचान को चाट नहीं रही हैं, तेरी तेरी प्रतीक्षा देख रही है हम्बा ध्वनि करती हुई विराजमान हो रही हैं, भैया गयान को देर रह रही है जल्दी से धार काढ़ के चल ऐसे जिसने कहा है श्री यशोदा कह रही है बलराम से दो हम समाप्य बलभद्र सहान जस्तम मल्ला जरम ब्रजस्चेत कुर्मा विलम्बम बोले बेटा गैयान को भी जा रहे हो बलदाव जी से कह रही हैं कि बेटा बलदेव बलराम बेटा गैया दोहाय के तय जा रहे हो गैया दोहाय के फिर मुकू पत कि तुम कहूँ मल्ल हे में चले जाओगे कन्हिया भी संग में जाए पंत ध्यान रखियो कुरमा विलम्बम वहां पे ज्यादा कुश्ती मुस्ती लड़वे में समय बर्बाद मत करियो जल्दी से आ जइयो थोड़ी देर जाए के अखाड़े में बगीचा में फिर जल्दी से लौट आइयो निर्म्छनम तब भजे बेटा तेरी बलिहारी जाऊं बलदाऊ अपने भैया के संग में थोड़ी सी देर अखाड़े पे खेल के फिर जल्दी से भोजन करने के भोजन बिल्कुल तैयार है देर मत लगे हो मैं भोजन लिए बैठी भैया ऐसे ही श्री यशोदा जी बलदेव को समझा रही है श्याम सुंदर उस समय सौदामी तथ विभा जय दामनी द्युह विभ्राज सभ्य कर कोरकतार बिंद श्री श्याम सुंदर ने एक छोटी सी सोने की दोहनी वो यशोदा जी ने दी है और उस दोहनी को आप दो उंगली से पकड़ करके नचाते हुए ये तो गुदम है हर जगह उधम तो वो दोहनी जो है उसको दो उंगली से पकड़ करके नचाते हुए आप चल रहे हैं विभ्राज सभ्य कोरक तार बिंदम वो दोहनी ऐसी लग रही है जैसे बाएं हाथ में कोई सोने का कमल हो ऐसे सोने के कमल के समान दोहनी को अपनी उंगली पे नचाते हुए कभी उछालते हुए आप जा रहे हैं प्रमित कानक दोहनी कहा सोने की दोहनी लेकर के आप जा रहे हैं मात्रा सखे रयाद अधिकम विरेजे आज कृषि की आई दोनी में दोहिनी पात्र लिए हुए कृष्ण की अत्यंत अत्यंत शोभा हो रही है ऐसे श्री श्याम सुंदर आप पथारे निष्कम्य रम्य पोरता अपने महलों से निकले आप वहां सुंदर नौरे जो हैं वो नौरे में जो गाय हैं गौशाला उन गायों में गायों के पास में आप गए हैं में निष्कमे रम्य पोरता माँ को देखते हुए आ उसी समय किसी दास ने आकर के श्यामचंदर को पान का बीड़ा दिया श्री श्यामचंदर ने बड़े छैलापने में बीड़ा लेकर के अपने मुख में दबाया कपोल में बीड़ा दबाते हुए चबाते हुए बड़े शान के साथ में यह जो अपूर्व लचक उस लचक को प्रकट करते हुए गोदोहन करने के लिए ये जा रहे हैं अपूर्व सो so, दासई प्रधारितम एवरता रोच प्रश्न किसी दास के द्वारा दिए गए जो पान का बीड़ा उस तांबूल पुलकम अवाप स गोपुराग्रम जो है उसको गलुआ में दवा करके गोपुर में रोमांचित होकर के आप पधारे हैं श्याम सुंदर को आए हुआ देख करके जितनी भी गायें हैं वे सब आनंदित हो रही हैं, रमा रही हैं और सब पसंद आ रही हैं। श्याम सुंदर को देख करके और इधर श्याम सुंदर के गौ गौशाला में आने के समय का दर्शन करके उनके नूपुर इत्यादि की ध्वनि को सुनकर के श्याम सुंदर की अंग जो चारों फिल रही है उसको देख करके श्री विश्वानंदनी श्री किशोरी जी भी अपने बहनों की तिवदरी तिदरी में आकर के विराजमान हो जाती हैं गवाक्ष में वहाँ श्याम सुंदर की अपूर्व शोभा अट्टालिका के ऊपर दर्शन करके विराजमान होती हैं श्री प्रिया जी के महल की टालिका और इधर श्री नंद बाबा की गौशाला ये दोनों एक ही दिशा में हैं तो वहाँ से गौशाला की शोभा का दर्शन हो जाता है श्री श्यामचंदर की अपूर्व शोभा उसका दर्शन कर रहे हैं और उस समय श्री मधुर जी कह रही हैं कि श्री किशोरी जी ने जब मधुरकाजी ने किशोरी जी से श्यामचंद्र की गोदन की शोभा का दर्शन किया उस समय श्री मधुरका को संग में लेकर के श्री राधिका जल्दी से उस समय अपने गवाक्ष में पहुंची हैं अटाजी में पहुंची हैं और वहां से शोभा का दर्शन कर रही हैं राग पर भागवती ततस्सा श्री मधुरका का से कह रही हैं कि आहा सुमुखी जो श्री श्याम के लावण्य केल समुद्र में जिनके नेत्र मछली के समान बिहार करते हैं वे इस जगत में धन्यतम हैं जिन्होंने कृष्ण का दर्शन किया दर्शन किया ये प्यारे का दर्शन करके मुझे धैर्य नहीं हो रहा है ऐसे जिसमें विराजमान हो रही हैं, श्री श्याम सुंदर उनकी अपूर्व जो शोभा उसका दर्शन कर रही हैं इधर श्री प्रिया शोभा का दर्शन करने के बाद में श्री ललता से कह रही हैं कि हे सखी अब मैं अपने घर जाती हूं ऐसा कहकर के श्री मधुर का उस समय लौटी श्री राधिका भी लौट करके अपने महलों में भीतर आई हैं और भीतर आकर के दंत धावन स्नान की जो लीला है उस स्नान की लीला का दर्शन करते हुए स्नान की लीला का संपादन करते हुए श्री राधिका विराजमान हो रही हैं सुंदर चरण चौकी है उसमें दातुन दातुन करके श्री प्रिया विराजमान हुई हैं आपने जो झाड़ी की टोंटी है उससे जल जो दिया उनको कपोल में रख करके कुड़ कुड़ करते हुए जहाँ कपोल नारे फूलते हुए अपूर्व शोभा को प्राप्त हो रही है, और सुंदर कुड़कड़ की जो ध्वनि है वो उदय हो रही है ऐसे कुल्लोल करती हुई <laughs> श्री राधिका विराजमान हुई हैं, फिर अपने मुख को चौड़ा करके कहीं दर्पण जो लाई दर्पण में मुख खोल करके ई करके देखती हैं दात चमके के नहीं दांतों की अपूर्व जो कांति है वो चारों ओर प्रकट हो रही है श्री हसी वो अपूर्व से तस्या दोहन काम क्रियाम दृष्टागता कलावती जगार्थ तद्य परमोल्लास संयुदा कृष्ण के गोदोहन कार्य का दर्शन करके कलावती नाम करके एक जो दासी हैं सखी वे कलावती जी आ गई पहले मधुर का जी आई अब मधुर जी ने जगाने की दशा का वर्णन किया अब कलावती जो हैं वो गोदोहन लीला का दर्शन कर रही हैं कि आहा श्याम सुंदर जिस समय गाय दुहाएं उस समय पंजे के ऊपर आपने अपने पूरे भार को रख रखा है एड़ी उठी हुई है जो दोहनी पात्र है उसको अपने घेंटू के बीच में धरती के ऊपर रख रखा है और और अंगूठा इनसे गाय के थन उनके शिखर को पकड़ के शेष उंगलियों से जो दबाते हुए विराजमान हो रहे हैं उस समय क्रम से गाय की जो धार है वो घर मर्र घर्र मर्र पूरे क्रम के साथ में एक लय के साथ में गाय की जो दूध की धार है दूध की धार भीग रही है स्नेह बासलती गायें हैं कि धार काटने की जरूरत नहीं है हाथ लगाते ही धार की इतनी तेज धारा गिरे कि जब तक कोई सखा दूसरी दोहनी लाए तब तक दूध बिखर जाए उफन जाए उफन करके बाहर बिखर करके झलक करके बाहर विराजमान हो रहा है तो पृथ्वी जो है वो दूध से भीग रही है ऐसा लग रहा है कि जैसे यहां ही सुंदर कोई क्षीर जो है वो उदय हो गया है श्वेत द्वीप यहां ही प्रकट हो रहा है श्री प्रिया जी इधर कलाम निपुणा नाम करके जो सखी है उसने श्री प्रिया जी के चरण जो है उन चरणों को धुलाया स्नान करने के लिए श्री प्रिया पधारी उस समय किसी सखी ने श्री प्रिया उनके श्रीअंग में सुंदर कस्तूरी केशर से युक्त जो तेल उस तेल की मालिश की है केशव जो है वो अंग में उपटंग किया आंवले का जो चूर्ण है वो केशों में लगाया है और उनको लगा करके केश जो हैं उनको कहीं धो करके सुंदर वस्त्र उनसे लपेट करके केश सहित वस्त्र को निचोड़ करके केश सहित जो वस्त्र है तोलिया जो केश में लगाया था उसको निचोड़ करके श्री प्रिया उनको स्नान कराए प्रिया ने अपने केशों को निचोड़ा और निचोड़ करके जिस समय जो केश के ऊपर बस्त्र जो हैं उनको लपेटे हुए वस्त्र को खोला और खोल करके अपने केशों को थोड़ा टेढ़ा करके उसी तोलिए के दोनों हाथों को पकड़ करके जिस समय केशों को झटका उस समय एक अपूर्व सूखे वस्त्र से जब झटकते हुए अन्य वस्त्र से झटकते हुए विराजमान हैं तो जल की बिंदुएं ऐसी फैल रही हैं मानो ओस पूरी स्नानागार में छा गई हो बलिहारी कैसी सुंदर तो केश झपटने पर जो फुहार है वो फुहार सर्वत्र सर्वत्र विकसित होती हुई विराजमान हो रही हैं सब सखीगण उस समय श्री प्रिया जी उनके केश उनका केशकलाप उनको सवारती हुई विराजमान हो रही हैं श्री प्रिया के जो घुघराले अपूर्व केश उनको कहीं सुंदर जो धूप उस धूप से सुवासित किया है और सुवासित करके श्री विशाखा ने श्री राधिका के मस्तक के ऊपर जो बिंदी बनाई वो बिंदु ही सिंदूर की बिंदु जो बनाई वो बिंदु ही काम यंत्र है जो श्यामचंदर को बरबस अपनी ओर आकर्षित कर लेगी तो भाले श्रीखंड बिंदुत कर्मृत मभिता कामयंत्राविधानम कामयंत्र जो है काम बीज उनको ही श्री प्रिया के मस्तक पर कहीं अंकित किया है सीमंत रेखा उनको प्रकट की है कानों में शलाका धारण करा रही हैं और मानो ये कहती जाए कि ये शलाका श्री कृष्ण गुणग्न का संचय करने वाली बन करके तेरे कान में विराजमान हो श्री विशाखा ने मृदमग्ध बिंदु उस समय चुंबक के ऊपर तीन बिंदु वो अपूर्व से कस्तूरी की तीन बिंदु कहीं नजर नहीं लग जाए इसलिए रखी पंतु तो जो नजर लगने के लिए बिंदु रखे उनको देख करके और भी ज्यादा नजर लगे ऐसी बिंदु की शोभा है श्री चित्रा उनमें श्री प्रिया जी को कंचुकी धारण कराई है सारे श्रृंगार इस तरह से धारण किए बहुत लंबा चौड़ा वर्णन परंतु तो उन सारे श्रृंगारों को धारण करके जिस समय विराजमान हुई हैं इतने में ही श्री नर्मदा नाम करके माली की जो कन्या है वो राधारानी के पास में आई और श्री राधारानी को इसने एक लीला कमल प्रदान किया है श्री राधारानी ने अपने हाथ में उस लीला कमल को ग्रहण किया श्री राधिका जिससे में विराजमान हुई हैं इतने में ही श्री हिरण्यांगी नाम करके एक दासी वो आई है और श्री कृष्ण की मल्ल कीड़ा और स्नान इत्यादि की जो विधि है जैसे श्री राधिका के स्नान का वर्णन किया इसी प्रकार जैसे श्री नंद भवन में यशोदा जी कन्हैया को स्नान करा रही हैं उस लीला का दर्शन करते हुए विराजमान हो रही हैं श्याम सुंदर ने सुंदर श्रृंगार उनको धारण किया जो सेवक हैं उन्होंने श्याम सुंदर को अंगूठी धारण कराई हैं मधुर वार्ता करते हुए ये विराजमान हुए ऐसे श्री श्याम सुंदर श्रृंगार स्नान करके विराजमान हुए इतने में ही श्री कुंद लता जी वहां पर आ गई हैं और कुंद लता जी आज नंद भवन से श्री राधिका के महलों में कुंदलता पहुंची हैं पौर्णमासी जी पहले ही कह गई कि यशोदा जो आज्ञा दें उनका पालन करना इसलिए जटला मना नहीं कर रही हैं। कुछ लोग भी है कि बहू जाएगी तो विदा में कुछ ना कुछ मिलेगा तो ये लोग के कारण भी अनुमति प्रदान कर रही हैं श्री जटला श्री कुंदलता के हाथ में श्री राधिका को जटला ने उस समय सौंपा है श्री कुंदलता जी कह रही हैं बोले अरे सखी तस्य भोक्ता सच तिर अति अमृतम सदैव दिव्यम हे सखी राधिके तुम जो भी सामग्री बनाती हो वो अमृत के समान परम सुंदर होती है उसको जो भोजन करता है वह अजर अमर होता है ऐसा तुमको दुर्वासा ऋषि का वरदान भी प्राप्त है कुंदलता के इन बचनों को सुनकर के कहा कि अरे सखी तुम जो कह रही हो वो अंचित तो नहीं है पर विचार करो रोज की रोज किसी दूसरे के घर में रसोई करने जाना क्या अच्छा लगता है ऊपर से कह रही है ये पद भीतर से परम परम उत्सुक है जाने के लिए श्री राधारणी उनके इन वचनों को सुनकर के कह रही है बोले अधि सखी मैं सब जान रही हूं ये ऊपर का जो वैराग्य दिखा रही है ये उचित नहीं है तेरे हृदय की बात को मैं जानती हूं इतने में ही जटिला करी है कि मेरी बहू राधिका ये सती साधुओं में गौरव है यदि गोकुल गांव की कीर्ति को किसी ने पतिव्रता होने की कीर्ति को बचा करके रखा है तो बस एक दृष्टांत है और कहीं कोई दृष्टांत है ही नहीं मेरी वधू वो ही एकमात्र पतिव्रता का निदर्शन दृष्टांत है और ऐसी बधू को बेटी मैं तुझे सौंप रही हूँ इसकी समासना रक्षा करना अकुंद जी कह रही हैं अम्मा चिंता करने की जरूरत ही नहीं है मैं अवश्य ही इनकी अच्छी तरह से रक्षा करूंगी जब तक मैं हूं पीतांबर के अतिरिक्त कोई इनके वक्षस्थल का स्पर्श कर ही नहीं सकता है पीताम्बर न दे अंचल और जानते हो दूसरा क्या होगा बोल पीतांबर के अतिरिक्त कोई इनके वक्षस्थल का स्पर्श कर ही नहीं सकता है मैं हूं ना इनकी रक्षा करने वाली शंका मत करो शंका मत करो ऐसे श्री प्रिया उस समय पधारी मार्ग में कुंद हो रहा है होते हुए में, संग में तुंग विद्याजी, विद्याजी उस समय श्री नंद भवन जो है नंदीश्वर पर्वत उनकी शोभा का वर्णन कर रही हैं कि सुंदर कमल के आकार का सुंदर जहां पर सिंहपोर विराजमान हैं, दो सिंह सीढ़ियों के नीचे दो सिंह वे दो हाथ को के ऊपर खड़े हुए पीछे के दो पैरों के ऊपर बैठे हुए जहां द्वार के ऊपर दो सिंह अपूर्व सुशोभित हो रहे हैं बीच में नाश्ता हुआ एक बड़ा मयूर है दो और दोनों सोने के कलश वे सुशोभित सुशोभित हो रहे हैं बाबा की सामने सुंदर चौपाल है बाबा के बैठने की जहां छत्र चमर सुंदर श्वेत छत्र लगा हुआ है बाबा वहां विराजमान हो श्री राधिका ने जैसे ही प्रवेश किया श्री ब्रजराज उनको प्रणाम किया है ब्रिजराज परम परम आनंदित हो करके हृदय में गदगद हो करके श्री राधिका का दर्शन कर रहे हैं जिस समय संकेत करें श्री राधानी उस समय भीतर पधारी हैं और भीतर पधार करके अपना जो घूंघट उसको थोड़ा सा ऊंचा करके श्री यशोदा जी के पास में जो गई श्री यशोदा ने तो राधिका को अपने हृदय से लगा लिया है अपूर अपूर्व आनंद जो है वह आनंद वहां प्रकट हो रहा है श्री कृष्ण मिलन की प्राप्ति होगी इस संभावना मात्र से श्री राधिका का जो आनंद है वो आनंद कहीं समा नहीं रहा है श्री नंद भवन की ऊंची जो प्राचीर नीले का बाहर जो नीलमणि का परकोटा उसको पार करके भीतर जिसमें पधानी है श्री यशोदा जी को प्रणाम किया यशोदा हृदय से श्री राधिका को हृदय से चिपका करके सिर सूंघ रही हैं मुख चुमन कर रही हैं आदेश प्रदान कर रही हैं बोले हे भक्से तुम मेरी बेटी हो ऐसा कह रही हैं तुम केवल कीर्तदा की कन्या नहीं हो मेरी भी कन्या हो तुम्हारा भुख के कृष्ण का दर्शन करके मुझे जो आनंद मिलता है वैसा ही आनंद उससे कुछ बढ़कर के ही तेरा दर्शन करके मुझे आनंद की प्राप्ति हो रही है श्री यशोदा जी ने उस समय निर्देश दिए और श्री श्याम सुंदर ने श्री राधा राधारानी ने उस समय अपने हाथ की अंगूठी हाथ के कड़ा उनको श्री रूप मंजूरी जी को प्रदान किया है और आप उस समय कुछ विश्राम करके चरण धो करके रसोई में भीतर पधारी हैं और जितनी भी सामग्री है उस सामग्री को श्री यशोदा जी ने रोहिणी जी ने जो आदेश दिया सब सखीगण उस समय सारी सामग्री जो है वो सारी सामग्री बना रही हैं और सामग्रियों का क्या कहना पूरी की पूरी जहाँ पाक शास्त्र उसको श्री तात्पाद ने कृपा करके प्रस्तुत किया श्री श्याम सुंदर जब भोजन करने के लिए विराजे सामने मधुमंगल श्री कृष्ण सुबल जो है वो कृष्ण के सुबल के बाएं कृष्ण बैठे हैं मधुमंगल सामने बोले हम हम ब्राह्मण हैं तुम ग्वरियाओं के साथ में एक पंक्ति में नहीं बैठेंगे बोले हाँ भैया ब्राह्मण को आगे बैठाओ हो यो तो झूठ छीन छीन करके खाए और यहाँ पर ब्राह्मण पन्ना दिखा रहे हैं मधुमंगल बोले तो भैया बैठाओ ब्राह्मण को पहले मधुमंगल सामने बलदाऊ जी दायने अन्य शाखागण जो हैं वो चारों ओर बैठे हैं श्री राम सुमल पुरुष मधुमंगल दक्षिणे बलरामच अन्य परिता समा समुपाविशन आनंदपुरक विराजमान हुए हैं मधुमंगल कहते जाए बोल भैया ये कन्हियां तो चिगल चगल के खाए मंदाग्नि है और ये बलदाऊ भांग के नशा में यहाँ पे खायो ना जाए भोजन को यदि कोई रसिक है तो ये ब्राह्मण है और कोई ब्राह्मण भोजन को रसिक ना है भैया या भोजन के रस को तो मैं जानू ऐसे मधमंगल न्यारे हंसते हुए चले जा रहे हैं श्री यशोदा जी परम परम आनंदित हो रही हैं श्री मधमंगल को श्री रामकृष्ण सबको आनंद पूर्वक कर भोजन करा रही हैं श्री राधा अपने घर से गंगा जल नाम करके एक सामग्री उसको लेकर के आई हैं सुंदर मिष्ठान्न लड्डू उसको श्री रंग देवी जी ने जाकर के श्याम सुंदर को दिया है श्री रामकृष्ण ने उस लड्डू में से बांट करके अन्य जितने भी सखागण हैं उन सखागणों को भी वो लड्डू जो है वो लड्डू प्रदान किया है मैया कह रही है बेटा कुछ खा ही नहीं है कब बात है खाए क्यों नहीं है आप कह रहे हैं मैया इतना तो खा ही नहीं हो पेट तो भर रहे हो अब तो गरे गरे तक भर गयो अब नहीं खाए जाए फिर भी आग्रह करके उस समय यशोदा जी खिला खिला रही हैं और मधुमंगल जो हैं वो कह रहे हैं कि कृष्णो सतृष्णो नैवात्रह बलक कवल मातृभोगी नाम मंदाशी सुबलो अब सुबलोच्युत कृष्ण सतृष्ण या कृष्ण को भोजन की दंड्या तो बहुत है परंतु तो भोजन कर में बैठे तो दो कौर खाए कहीं कह दे पेट भर गो पेट भर गयो तो कृष्ण सतृष्ण ये डिड्या तो बहुत करे कि मैं और लूंगो और लूंगो परंतु खावे का चुना तो, तो कृष्ण सतृष्णो नई मात्र बलह केवल मात्र भूख और ये बलदाऊ केवल एक कौर मात्र खावे वारो है और श्री नाम मंदाशी और श्रीदामा जो है वो मंदाग्नि है और सुमलो जो है ये सुवल जो है नाम को सुवल है जो को भोजन में में तो तो है ही ना भोजन में सुवल तो मैं मधुमंगल मधुमंगल की तौद, बड़ी सुंदर न्यारी चमक रही है कंधे के ऊपर जनऊ बोले हमारे पास में जनेऊ है है तुम पे कोई पे भी जने सारे सखान को चढ़ा रहे मधुमंगल ऐसे आनंद पूर्वक भोजन उनका भूति जैसे है वो में ही हैं ऐसे बताकर के मधुमंगल विराजमान हुए श्री धनिष्ठा जी उस समय अलग अलग पात्रों को सजा करके रखी धनिष्ठा जी भी भोजन कराती हुई विराजमान हो रही हैं आनंदपूर्वक आप भोजन करके विश्राम करते हुए विराजमान हुए हैं कुछ देर आपने भोजन किया और श्री राधिका में विभिन्न सात्विक भाव उदय हो रहे हैं श्री श्याम सुंदर भोजन करने के बाद में जंबुल नाम करके कोई दास है लाई गई इलायची लौंग कपूर इनसे सुंदर जो मुखशुद्ध उस मुखशुद्ध को खा करके आनंद पूर्वक विराजमान हुए हैं इसके पश्चात श्री कृष्ण ने थोड़ा सा विश्राम किया और विश्राम करके श्री धनिष्ठा जो हैं उनके द्वारा लाए गए विभिन्न जो आभूषण हैं उन आभूषण माने गोचारण करने के लिए आभूषण हैं उनको धारण करके श्री श्याम सुंदर विशेष रूप से विराजमान हुए श्री राधारानी भी विश्राम करके विराजमान हुई भोजन किया भोजन करके यशोदा जी ने भोजन कराया है श्री राधारानी को आनंदपूर्वक विराजमान हुए हैं अब श्री श्यामचंदर गैया चराने के लिए पधारेंगे इस प्रकार भोजन पर्यंत की जो लीला वो प्रातकालीन जो लीला उस लीला का यहाँ ये निरूपण किया गया माने छ बजे से आठ चौबीस तक की जो लीला वो प्रातःकालीन लीला यही आठ ये लीला श्री महाप्रभु की लीला भी हो रही है नवद्वीप में महाप्रभु इस लीला का दर्शन कर रहे हैं महाप्रभु की लीला भी परम परम उपास्य है क्योंकि महाप्रभु की लीला के भीतर ही कृष्ण लीला विराजमान है इसलिए वो केवल साधन नहीं है वो भी साध्य होकर के विराजमान है नेतायर गौर बहु गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरी गोविंद बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय गौर